यमुना विल जय गो माता जय गोपा जय गो माता जय गो पक्वत्सल प्रभु भक्तवसल प्रभु दीन दया श्री राम जय राम जय जय राम श्री, रौम जे रौम जे रौम जे जे रौम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीता जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सब संतन की श्री लड्डू गोपाल जी की श्रीमद भक्तमाल जी की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री राधे हरि अनंत कोटि नायक श्रीराधे हरिशरण अनंतकोटिब्रह्मायकत्त्त्परब्रह्म असंख्येय दिव्यान कल्याणगुणगणनलय भक्तवांछाकु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्तमाल के परम रसिक श्रोता श्री युगल सरकार की महती कृपा करुणा से हम आप सबको ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे हुए भगवती जगदम्बा पार्वती के इस सिद्ध क्षेत्र में इस वृंदावन गार्डन गौशाला में परम श्रद्धेय पूज्य संतों की पावन सन्निधि में पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज पूज्य स्वामी श्री कैवल्यनाथ जी महाराज स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज एवं सन्मुख विराजमान वयोवृद्ध संत पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज आदि संतों की पावन सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हो रहा है गोहाटी के निवासियों के लिए इस ग्रंथ की चर्चा सर्वथा नई है इसलिए कल ग्रंथ का परिचय ग्रंथकार का परिचय एवं ग्रंथ की उपयोगिता उपादेयता के संबंध में चर्चा की गई आवश्यक था चर्चा करना कल हमने एक चर्चा की थी आपको स्मरण में होगा मानव जीवन का एकमात्र फल भगवत प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में बड़ी सरल है अन्य युगों में भगवत साक्षात्कार में फिर भी कठिनाई थी तु कलिकाल में भगवत प्राप्ति में कठिनाई नहीं है बहुत सरलता है इसी कलिकाल में महाराष्ट्र के संत श्री नामदेव जी महाराज ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया इतनी बार 56 बार और फिर तो उनकी ऐसी अवस्था हो गई कि उन्हें कुत्ते में भी भगवान दिखाई पड़े स्मशान में प्रेतों में भी भगवान दिखाई पड़े अग्नि की लपटों में भी भगवान दिखाई पड़े संपूर्ण जगत उनके लिए ब्रह्ममय हो गया इसी कलिकाल में श्री तुकार जी महाराज को अनेकों बार भगवत प्राप्ति हुई और वे शरीर भगवान के धाम को गए इसी कलिकाल में गुजरात के महान भक्त नरसी मेहता को बावन बार भगवत साक्षात्कार हुआ और उनके कई पदों से प्रमाणित है वे कहते अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी अनुभव में आता नहीं सारा विराट भगवत स्वरूप कितने भक्तों का स्मरण करें हूं इसलिए नाभाजी का कहना है और युगन ते कमल नयन कल युग बहुत कृपा कर अन्य युगों की अपेक्षा कलिकाल में भगवान ने जीवों पर अतिशय कृपा की अत्यधिक कृपा इसीलिए भागवत के ग्यारहवें स्कंध में नव योगीश्वर संवाद का जहाँ प्रकरण है वहां नवयोगीश्वरों ने महाराज निमि से कहा है कृता दिशु प्रजा राजभव कलऊ कलौ। कलौ। खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलिकाल में, में जन्म लेना चाहते हैं विचित्र बात है क्यों कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं बोले इसलिए जन्म लेना चाहते हैं भले ही वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत, रत नर नारी भले ही कलिकाल में ऐसी अवस्था आ जाएगी लेकिन इसके बाद भी भगवत पारायण भक्त इस कलिकाल में बारंबार धरती पर आते रहेंगे एक से एक अनन्य अनुरागी भक्त कलिकाल में जन्म लेते हैं। कम से कम भारतवर्ष का तो कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई महान संत न हुआ हो है कोई ऐसा प्रांत ये तो मोटी बात हुई और बारीकी से चिंतन करें और शोध करें खोज करें तो भारतवर्ष का कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई महान संत न हुआ हो और गहराई से खोज करें तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें कोई महान संत ना भया हो भले आज ना हुआ हो 100-200 साल पहले हुआ होगा हजार साल पहले हुआ होगा हुआ अवश्य होगा और गहराई में जाएंगे तो कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिसमें कभी न कभी कोई ना कोई एक महान संत ना हुआ इसलिए कहा जाता है, ये देश महात्माओं का देश है संतों का देश कलिकाल में बहुत भक्त इस धरती पर प्रकट हुए भगवत प्राप्ति के लिए कलिकाल से श्रेष्ठ युग नहीं है इस समय यदि अवसर चूक गए तो पछताना पड़ेगा बहुत बढ़िया अवसर है और अब बात नहीं बनी तो आगे भी कभी बनने वाली नहीं है अब ना बनी तो फिर ना बनेगी हम आपसे पूछ रहे हैं आज से 100-200 साल पहले जैसे संतों के संबंध में हम लोग सुनते हैं 100 साल पहले 200 साल पहले अथवा 60-70 वर्ष पहले अमुक जगह ऐसे संत थे ऐसी रहनी थी ऐसे महात्मा थे ऐसे सिद्ध थे आज वह दिखाई पड़ रहा है जिन पूर्व पूर्वाचार्यों की संतों की हम चर्चा करते हैं तो उस कोटि के संत इस इस वर्तमान समय में भगवान की कृपा से कोई मिले तो मिलें कठिनाई से मिलेंगे दुर्लभ होंगे जब 100-200 साल पहले के संत आज के युग में सुलभ नहीं हैं, तो आज जो दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे संत भी 100-200 साल बाद मिलने वाले नहीं आज जो महात्मा दिखाई पड़ रहे ऐसे महात्मा भी 150 साल बाद नहीं मिलेंगे, इसलिए यदि वर्तमान समय में भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत महापुरुषों का संग करके यदि हम अपने मन को अपनी चित्तवृत्ति को शरीर संसार से हटाकर भगवान में नहीं लगा पाते हैं अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं होगा इसलिए हर मनुष्य को ईमानदारी से लग जाना चाहिए कल हमने इस विषय की चर्चा की थी भगवत प्राप्ति ही जीवन की सार्थकता है और भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है अपराध भगवत अपराध भगवान के स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध गुरु अपराध संत अपराध वैष्णव अपराध गो अपराध ये सब जो अपराध हैं वो हमें भगवान की प्राप्ति से वंचित करा देते हैं। ये अपराध बनते क्यों है? बहुत ध्यान से सुनने की समझने की बात है। श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण अपराध बनते बात यथार्थ है कि नहीं हम अनुचित कहें तो बिना किसी संकोच के कम से कम आप तो टोक ही देना स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी से प्रार्थना है आप तो टोक सकते हैं, आप टोक देना नहीं आप गलत बोल रहे हैं। परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास जहां होगा वहां स्वप्न में भी अपराध नहीं बनेगा अपराध बनता ही वहां है जहां हमारी श्रद्धा और विश्वास में न्यूनता आ जाती है श्रद्धा और विश्वास की कमी क्यों होती है श्रद्धा और विश्वास की कमी श्रद्धा विश्वास से रहित जीवों के कुसंग में बैठने से होती है और सत्संग से विमुख होने से होती है इसलिए कुसंग से बचते हुए श्रद्धा शून्य लोगों के संपर्क से बसते हुए श्रद्धावान आस्तिक प्रेमी अनुरागी ज्ञानी विज्ञानी भगवत भक्त संतों का संग करे तो हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास पुष्ट होता चला जाएगा और फिर फिर अपराध अपराध नाम का शब्द ही हमारे जीवन से तुरोहित हो जाएगा अपराध बनेगा बहुत ध्यान से सुने हमारी दृष्टि भगवानमयी हो जाए हमें सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखने लग जाए तो दोष दिखाई पड़ेगा बोलिए इस सर्वम खलविदम ब्रह्म क्या है यही तो है दोष दृष्टि का अभाव हो इसी के लिए सारे विराट ब्रह्मांड को परमात्मा के स्वरूप में देखने की बात कही गई है। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है पहले एक काल में एक देश में एक जगह पर हम भगवान को पहले दृढ़तापूर्वक स्वीकार करें यदि एक जगह पर एक स्थल पर हमने भगवान को स्वीकार नहीं कर पाया तो सर्वत्र भगवान का अनुभव करने की बात फिर केवल वाणी का विलास बनकर के रह जाएगी फिर सर्वत्र अनुभूति नहीं होगी तो वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ एक जगह पहले हम श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्वीकार करें यह परमात्मा है यह कौन सी जगह है हमारा अपना विचार ऐसा रहता है कि हम हमारी वाणी से कोई अशास्त्रीय बात ना निकल जाए फिर भी मनुष्यता मनुष्य में कुछ न कुछ दोष होते हैं निकल जाए तो कोई पता नहीं पर जहाँ तक अपनी सावधानी और अपनी जानकारी है कहीं न कहीं शास्त्र की किसी न किसी बात को ही हम कहते हैं अपने मन से नहीं कहते जिस एक जगह पहले साधक को परमात्मा को स्वीकार करना चाहिए उसके संबंध में नवयोगीश्वरों का कथन है भक्त्यशंग गुरुदेवतात्मा नवयोगीश्वर कहते हैं यह सारा विराट परमात्मा का स्वरूप है इस परम सत्य तक पहुंचने के लिए उसकी एक इकाई को स्वीकार करो और वह इकाई क्या है बोले पूर्वक गुरु तत्व में पहले भगवान को स्वीकार कर लो हमारे ब्रज के महान गोभक्त सिद्ध संत पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज जो सूर्यश्याम गोशाला चंद्र सरोवर में विराजते थे पूज्य बाबा बार बार पंडित जी की इस बात का उदाहरण देते हुए कहते थे कि पंडित जी महाराज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ऐसा कहते थे जब तक साधक शिष्य गुरु तत्व में भगवान का दर्शन नहीं करेगा तब तक उसे सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं हो सकता है नहीं? तब तक उसे आध्यात्मिक जगत की किसी भी प्रकार की कोई भी अनुभूति नहीं हो सकती बाबा तो कहते थे कि झाड़ू की सीख भी ध्यान में नहीं दिखेगी भगवान तो कहां से आएंगे इसीलिए संत श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा नाम जप करो मंत्र जप करो ठाकुर जी की सेवा करो पर जब ध्यान करो तो भगवान का ध्यान पीछे गुरु महाराज का ध्यान पहले तन मन प्रेम से सुरती लगाई तन मैन प्रेम से सूरती लगाई तन मैन प्रेम से सुरती लगाई तन मै प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई जब ये हो जाएगा तब क्या होगा बोले रोम रोम है ore se bhai ro mein ro mein ore se bhai rarankar dhuni ho ye sadai rarankar सबके पितु माई राम सबके पितु माई हरदम दम सन्मुख पर दिखाए हर दम सन अध्यात्म के पथ में प्रथम सोपान है सदगुरु चरणाश्रय अलग अलग संप्रदाय कल हमने चर्चा की थी संप्रदाय मैंने भगवान को पाने की पद्धति अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों के अपने भिन्न भिन्न सिद्धांत उनमें मत मतांतर हैं और सब ठीक हैं नई को मुनिर्यस वचप प्रमाणम क्योंकि तो सब वैदिक हैं इसलिए सब ठीक हैं तो संप्रदाय और संप्रदाय के सिद्धांतों में भले ही भेद हो सकता हो किंतु सदगुरु की महिमा को स्वीकार करने में किसी संप्रदाय का किसी संप्रदाय के साथ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है कोई भेद? ऐसा भी कोई भारत में आस्तिक संप्रदाय है जो गुरु तत्व की महिमा को स्वीकार न करता हो इसलिए भगवान वेद कहते हैं तद विज्ञानार्थम सगुरु समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्म और हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनके अपराध से बचाने वाला ग्रंथ भक्तमाल ग्रंथ है इसलिए सद्गुरु सौ सज्जन नहीं भक्तमाल सौ ग्रंथ संतों में कहावत है सद्गुरु सौ सज्जन नहीं भक्तमाल माल ग्रंथ सदगुरु के जैसा कोई सज्जन नहीं और भक्तमाल के जैसा कोई ग्रंथ नहीं क्या जरूरत है भक्तमाल की हमारे जीवन में बड़े भक्ति मान निशी दिन गुन गान करें बड़े भक्त जग पाप जाप यिपूर हरी जग पाप जाप यो हरिपुर जानी सुख मानी हरि संत सन मान सचे जानी सुख मानी हरि सन्दसन मानी सच बचे जगत रीति प्रीति जानी मोर हाँ बचे जगत रीति प्रीति जानी मोर हाँ प्रीत तौदूरा तो राज्य को कैसे खे आराधिश के तुरा कैसे के आराधिश के समझो न जात मन कम्प भयो आ समझो न जात मन कम्प भयो तिलक भाल माल उ राजेे पे सोभित तिलक भाल माल उ राजे पे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर बहुत विचित्र कविता है महाराज इसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन प्रिया दासी कह रहे हैं बड़े भक्तिमान छोटे मोटे भक्तिमान नहीं है बड़े भक्तिमान है क्या करते हैं निष् दिन गुण गान करें निष्प्रपंच होकर अहरनिश भगवत भागवत गुणों का गायन करते हैं बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान करें और क्या करते हैं हरे जग पाप इतने सिद्ध हो गए भजन करते करते कुन के दर्शन से संसार के लोगों के पाप नष्ट हो जाते ही ओ परिपूर्ण है नाम जप करते रहते हैं उनका हृदय ज्ञान भक्ति से युक्त है इतना ही नहीं हरि और संत यही सुख के मूल हैं ऐसा मानकर वह उनकी उपासना भी कर रहे हैं बचेऊ जगत रीति संसार के व्यवहार से भी अपने को बचा लिया है उन्होंने और भगवान का प्रेम ही सर्वोपरि है इस रहस्य को भी वे जान गए हैं प्रीति जानी मूरे इतना होने के बाद तो अब कोई कसर नहीं रहनी चाहिए बोले महाराज कसर फिर भी रह जाती है तो दुराराध्य भक्ति का स्वरूप फिर भी दुराराध्य है समझ में जल्दी नहीं आता तो दुराराध्य को कैसे कराध सके समझो न जात मनकंप भयो चूर है भक्ति का स्वरूप फिर भी दूराराध्य है कितना दुराराध्य है नाटक में कोई ब्राह्मण रावण बन गया या कंस बन गया तो रावण और कंस तो नहीं हो जाता हो जाता है क्या नाटक में कोई राक्षस बन जाए तो राक्षस थोड़ी हो जाता है और नाटक नाटक में भगवती सती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया वस्तुता वो सीता तो नहीं बनी मिथिलेश नहीं बनी केवल राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवती सती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया पर भक्ति कितनी बारीक है कितनी सूक्ष्म है शंकर जी ने विचार किया एक बार जब मेरी अर्धांगनी मेरी माता का स्वरूप धारण कर चुकी है तो अब यह पत्नी भाव से मेरे जीवन में कभी स्वीकार नहीं होंगी नाटक में ही तो बनाया था सीता का वेश वस्तुतः तो वे सीता नहीं बनी लेकिन मानस जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज शिव समान अश को वृत धारी शिव समान अश सती असिनारी बिनु अजी सती असिनारी बिना पाप के सती का त्याग करू जहां कहू भगति पथ कवन प्रयासा क्या प्रयास है बड़ी सरल है भक्ति वहीं इतनी कठिन है कि ये तो भोले बाबा ही इसका निर्वाह कर सकते हैं और जब सती ने देह विसर्जन करके द्वितीय जन्म लिया तब उन्होंने पाणी ग्रहण किया पुराण और इतिहास की कथा प्रमाण है इतने सब लक्षण आने के बाद शोभित तिलक भाल माल उर राजे उपे अब बाकी क्या रह गया जो कह दिया बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है बोले तो इतना सब होने के बाद भी जब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष हरि गुरु और संत में दिखाई पड़ रहा है तब तक विशुद्ध भक्ति का उदय होने वाला नहीं है ना ही विशुद्ध ज्ञान का उदय होने वाला है और ये महाराज दोष दृष्टि हम लोग तो उससे भरे हुए हैं ये दोष दृष्टि बड़े बड़े सिद्धों के भीतर भी जाती नहीं है आप लोग कहेंगे प्रमाण बताइए इस कवित्व में कहे गए भक्त के सारे लक्षण चित्र के तु भक्त में घटते हैं छठे स्कंद में चित्र केतु का उपाख्यान है भक्तमाल में चित्र केतु का भी चरित्र है नारद जी की कृपा से भजन में लग गया चित्र केतु वैष्णवी दीक्षा लेकर के ले और उसे भगवान की प्राप्ति हुई प्राप्ति ही नहीं हुई भगवान ने उसे अपना पार्षद बना लिया विमान दे दिया विचरण करो भजन करो और विमान में बैठ कर विचर रहा है अब देखो पूरे लक्षण घटित है बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान करे हरे जग पाप जाप हियो परिकु सारे लक्षण क्रम से घट रहे हैं उसमें और जैसी विमान से कैलाश पहुंचा तो वहां देखा उसने कि भगवान शिव अपनी जंगा पर अपनी अंक में भगवती पार्वती को विराजमान किए हुए हैं और नीचे नारद जी शनकाधिक सिद्ध बैठे सत्संग कर रहे हैं और वहीं से विमान में बैठे बैठे बोला कि हे भगवान बड़े दुख की बात है संसारी पुरुष भी स्त्री का सेवन एकांत में करते हैं और ये ब्रह्मर्षियों की परमहंसों की सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती अब देखो इतना बड़ा हो गया इतना ऊंचा हो गया फिर भी शंकर जी में दोष दिखाई पड़ता उसको शंकर जी की निंदा करने लग गया भगवान शंकर तो हंसने लगे उनको कोई बुरा नहीं लगा लेकिन पार्वती जी सहन नहीं कर सकी का। रे दुष्ट तेरे गुरु नारद जी जिससे तू तु, तुझे मंत्र मिला और तू भगवान का पार्षद बना वे चरणों में बैठकर सत्संग कर रहे हैं उन्हें देवाध देव महादेव में दोष नहीं दिखाई पड़ता और तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि शंकर जी की निंदा करने लग गया लगता हमारे जैसे निर्लजों पर शासन करने का अधिकार भगवान ने तुझे दे दिया अरे मूढ़ मैं शाप देती हूं आसुरम या ही दुरमते में चला जा और उसी चित्र के तू भक्त को वृतासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा पर भक्ति का संस्कार कहां समाप्त होता है व्रत्तासुर के रूप में जन्म लेने के बाद भी वो मान भक्त हुआ उसने भगवान की प्राप्ति इसलिए जब व्रतासुर के रूप में प्रकट हुआ उसने कहा जब भगवान को पा लेने के बाद भी भक्ति का मर्म समझ में नहीं आया और अब ठोकर खाकर मर्म समझ में आया क्या मर्म समझ में आया अहं हरे तब पा का मूला दासानुदासो भवितास्मी भूया मनहा स्मरेपतेर गुना गृणीत वाह कर्म करो तुका हे हरे अब मैं केवल आपके चरणों का दास नहीं बनना चाहता आपका दास बनके तो देख लिया आपके चरण कमलों का कोई दास उसके भी चरण कमलों का कोई दास उसका भी मैं दास बनना चाहता हूं दासानुदास बनना चाहता हूं भैया ये दासानुदास भाव को जगाने वाला ग्रंथ भक्तमाल है इसलिए भक्तमाल के प्रारंभ में संत गाते हैं जाके सुनत महातम नासत जा सुनत महातम नासत उर्झलक राधा आनंद लाल उर्झलक राधानंद राधान ला नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमा क्या होता है भोत प्रीति हरि भक्त जनन सो भूत प्रीति हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हठी चरण प्रचाल लेत सीघ हठी चरण प्रथा नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा अब एक प्रश्न उठ रहा है प्रश्न यह है कि प्रियादास जी तो सत्रहवीं सदी में ये बात कह रहे हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है सोलहवीं सदी का ग्रंथ है भक्तमाल सत्रहवीं सदी में सौ साल बाद उसकी टीका लिखी गई प्रियादास जी उन्होंने टीका लिखी और प्रियादास जी घोषणा कर रहे हैं कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है तो भक्तमाल अधिक से अधिक 500 साल पुराना ग्रंथ है रामचरितमानस के काल में भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य हुआ तो क्या इस भक्तमाल ग्रंथ के प्रादुर्भाव के पहले कोई भक्त था ही नहीं क्या तो प्रियादास जी तो कहते बिना भक्तमाल भक्ति रूप दूर है बिना भक्तमाल के भक्ति का स्वरूप अति दूर है इसका मतलब है कि 500 साल पहले तो भक्ति का स्वरूप किसी ने जाना ही नहीं फिर ध्रुव जी भक्तराज हो गए प्रहलाद जी भक्तराज हो गए उद्धव जी भक्तराज हो गए कैसे कहेंगे आप इनको भक्त प्रश्न है कि नहीं इसका तात्पर्य केवल इस पोथी से नहीं है प्रियादासी के कहने का मतलब है भक्त चरित्रों के श्रवण के बिना भक्ति का स्वरूप समझ में आ नहीं सकता है इसीलिए हमारे जितने पौराणिक वैदिक भक्त हैं वे भी भक्त चरित्र श्रवण करते हैं भक्तमाल की कथा सुनते हैं पुराणों में कितने भक्त चरित्र हैं पुराणों में भक्त चरित्र ही भक्त चरित्र तो है और क्या है पांडवों का चरित्र है तो वे भी भक्त हैं ध्रोपदी का चरित्र है तो वे भी भक्त हैं ध्रुप प्रहलाद के चरित्र हैं तो वो भी भक्त हैं अम्बरीश जी रोज भक्तमाल की कथा सुनते हैं ध्रुव जी रोज भक्तमाल की कथा सुनते हैं अब हम उन उद्धरणों को देंगे तो विलम्ब हो जाएगा अच्युत सतकथोदय अच्युत कथोदय सतकथोदय सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान की कथा रोज सुनते हैं भगवान के प्यारे भक्तों की कथा अम्बरीशी रोज सुनते हैं उद्धव जी कह रहे हैं ध्रुवजी महाराज कह रहे हैं ध्रुव जी कहते हैं कि या निर्वृतिस्तुता श्रवणे न स ब्रह्मणी स्वहिमन्यपिनाथमात किं तंत लुलिताम पतता विमानात श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं हे भगवन जो आनंद आपके चरण कमलों का ध्यान करने से मिलता है और जो आनंद भवजन कथा आपके जनों की कथा अर्थात भक्तों का चरित्र सुनने में जो आनंद आता है आपके चरण कमलों का ध्यान करने में जो आनंद आता है वो असंप्रज्ञात समाधि में स्थित होकर के ब्रह्मानंद में रमण करने में भी वह आनंद नहीं मिलता ये बात ध्रुव जी कह रहे हैं बोले ब्रह्मानंद में रमण करने पर भी वह आनंद नहीं मिलता जो सत्संग में बैठ बैठकर भक्त चरित्र श्रवण में मिलता है बोले फिर उन देवताओं को तो वह आनंद मिल ही कैसे सकता है जिनकी गर्दन पर पतन की तलवार लटक रही है क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशन कहा मिल सकता है नहीं मिल सकता इसीलिए जीवन में भक्त चरित्रों का श्रवण अत्यंत अपेक्षित है प्राचीन काल के लोग पुराणों में से वेदों में से भक्तों के महात्म्य का संग्रह करके और फिर भक्ति के स्वरूप को समझते थे लेकिन हम लोग इतनी मोटी बुद्धि के हो गए कि अब हम उनमें से खोज नहीं सकते तो हमारे जैसे मंद बुद्धि लोगों के ऊपर कृपा करके भक्तों की महिमा को एक जगह इकट्ठा करके नाभाजी ने इस साधक जगत का बड़ा उपकार किया जो भक्तमाल ग्रंथ को उन्होंने प्रकट कर दिया कल हमने कहा था कि हम भक्तमाल का महात्म भी कहेंगे बहुत संक्षेप में हम भक्तमाल का महात्म्य कह रहे महात्म्य इसलिए कहना जरूरी है कि ग्रंथ का स्वरूप ग्रंथकार का परिचय ग्रंथ की आवश्यकता ये तो आप सुन चुके हैं लेकिन भाई महात्तम सुनना जरूरी है कि भक्तमाल कथा सुनने के की महिमा क्या है कब यह हमारी श्रद्धा और विश्वास पुष्ट होगा भक्तमाल के टीकाकार जो प्रियादास जी हैं उन प्रियादास जी महाराज ने प्रियादास जी के नाती चेला शिष्य के शिष्य प्रसिष्य उन्होंने कुछ घटनाएं भक्तमाल महात्मा के नाम से लिखी ऐतिहासिक सत्य घटनाएं पहला इतिहास प्रियादासी महाराज जो गौड़ी वैष्णव श्री मद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में प्रकट हुए थे उनके एक मित्र वृंदावन के संत श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज वो भी भक्तमाल की बड़ी मधुर कथा कहते थे वे संतों की जमात लेकर रामत करते हुए जयपुर पहुंचे यह उस काल की बात है जब वृंदावन से ठाकुर गोविंददेव जयपुर जा चुके थे मानसिंह राजा उनको जयपुर ले गया था मुगलों के अत्याचार से भगवत विग्रहों की सुरक्षा की दृष्टि से मानसिंह उनको वहां ले गया था गोविंद देव जी महाराज संतों ने वृंदावन के ठाकुर हैं ऐसा जानकर बड़े भावपूर्वक दर्शन किया जयपुर बड़ा धार्मिक नगर है आज भी गोविंद जी के दर्शन में जो प्रेमियों का समुदाय दिखाई पड़ता है देख के लग, नहीं लगता कि हम जयपुर में खड़े हैं लगता हम तो वृंदावन में खड़े हैं इसलिए जयपुर द्वितीय वृंदावन है महाराज वृंदावन के ठाकुर वहां विराज रहे हैं तो जयपुर के श्रोता बड़े प्रेमी हैं हम भी जयपुर जाते हैं बहुत प्रेमी श्रोता है जयपुर के तो जयपुर वासियों ने संत श्री गोवर्धन नाथ दास जी से आग्रह किया कि महाराज आप कुछ दिन यहाँ विराज कर ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा सुना बोले बहुत अच्छी बात है हम सांभर जा रहे हैं सांभर है ना राजस्थान में सांभर की झील है वहाँ नमक निकलता है तो वहाँ कोई उत्सव था उसमें प्रियादासी को जाना था बोले महाराज आप फिर जब उत्सव का समय आए तब आप चले जाना कुछ दिन यहाँ कथा सुना दीजिए श्रोताओं के आग्रह पर प्रिया दास कथा सुनाने लगे कथा सुनाते सुनाते कुछ दिन बीत गए इसके बाद उन्होंने कहा भाई मैं वहाँ समय दे रखा है इसलिए हमको वहाँ जाना ज़रूरी है अब हम वहाँ जाना चाहते हैं संतों की जमात लेकर के साँर गए और वहाँ भी कुछ कथा कीर्तन करके लौट के फिर जयपुर आ गए रास्ता वही है फिर जयपुर आ गया श्रोताओं ने कहा महाराज आगे कथा सुनानी पड़ेगी पूरी कथा सुना के जाइए श्री गोवर्धननाथ दासी बैठ गए कथा कहने के लिए गोविंद जी के मंदिर के जगमोहन में और श्रोताओं से पूछा कि हम तो नित्य कथा कहते हैं इसलिए हमें क्रम मालूम नहीं है आप लोगों को हमने कहाँ तक की कथा सुनाई थी वो बताइए तो वहां से आगे की कथा हम आपको सुनावे पर भैया श्रोता तो सदा से श्रोता ही रहे हैं हाँ श्रोता सदा से श्रोता रहे हैं उनको कथा सुनकर शकुनी के सिद्धांत तो अच्छे लगते हैं पर विदुर की नीति अच्छी नहीं लगती है क्योंकि दोषग्राही हैं गुणग्राही तो है नहीं रामलीला में भरत जी का चरित्र अच्छा नहीं लगेगा रावण का रोल अच्छा लगेगा अरे क्या रावण जोरदार बना था ऐसे बहुत होते हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कथा सुनाते थे क्या कहें कथा सबके बीच में सुनाने लायक तो नहीं है और चैनल के माध्यम से दूर दूर तक भी चली जाएगी पर अपने तो फक्कड़ हैं कोई बात नहीं सब तरह की बात कह देते हैं आप आशय ठीक से समझिए एक पंडित जी थे बेचारे गरीब ब्राह्मण देवता थे हमारे गुरु महाराज के द्वारा सुनाई हुई कथा बड़े गरीब थे काशी में पढ़ के आए थे तो पंडितानी ने कहा कि देखो पंडित जी ब्राह्मण स्वामी और ये राजा बड़ा भक्त है इसी को कम से कम कथा सुनाओ कुछ दान दक्षिणा देगा घर का काम चलेगा तो पंडित जी बोले छोटी मोटी कथा तो जल्दी पूरी हो जाती है राजा कोई सुनाना है, कोई कार्यक्रम तो हमारे है नहीं आगे आगे का क्या, क्या चलेगा एक भी कार्यक्रम नहीं है तो राजा को महाभारत की कथा सुनाएंगे महीना दो महीना चार महीना में कथा पूरी हो गई खुश हो जाएगा राजा कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देगा महाभारत की कथा तो महाराज बहुत विराट ग्रंथ है नहीं? बहुत विशाल ग्रंथ है महाभारत तो पंडित जी महाभारत की कथा कहने लगे कथा कहते कहते स्वामी जी दो महीना कथा बांची उन्होंने बड़ा श्रम किया कथा कह के ग्रंथ करीब करीब पूरा कर दिया पर राजा ने दक्षिणा देने का नाम नहीं लिया ग्रंथ तो पूरा ही हो गया पंडित जी बोले कि चलो तो ठीक है शायद अभी किसी काम में व्यस्त होंगे पूर्णा होती तो हो गई कथा की तो पोथी न ले जाएं कम पोथी का पूजन करेगा राजा तो पोथी वहीं विराजमान करके पंडित जी चले गए महीना भर फिर बीत गया पंडितानी ने कहा गांठ की पोथी भी धरिया वहीं पोथी तो ले आते कम से कम तो पंडित जी सोचे चलो पोथी लेने चले तो पोथी लेने के लिए जैसे ही गए तो सबसे पहले उनको राजकुमार मिला पंडित जी पाए लागे चरण छुए ढोक दिया प्रणाम किया वाह पंडित जी आपने खूब महाभारत की कथा सुनाई हमारी तो आंखें खुल गई पहले सुना देते तो हमारा कल्याण हो जाता इतना कष्ट हमको नहीं भोगना पड़ता बड़ा लाभ मिला हमको कथा सुनकर क्या लाभ मिला बोले आपने कथा में सुनाया कि कंस सब प्रकार से योग्य था फिर भी उग्रसेन उसको राजा नहीं बना रहा था खुद गद्दी से चिपका बैठा था तब कंस ने दुष्ट मंत्रियों के साथ षडयंत्र किया और अपने बाप को जेल में डाल दिया उग्रसेन को खुद राजा बन गया तो हमें इस कथा से यही शिक्षा प्राप्त हुई है कि मैं सब प्रकार से योग्य हूं तो होता हुआ भी महाराज वृद्ध हो गए फिर भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मैंने भी योजना बना ली है पिताजी को जेल में डालकर जब राज्याभिषेक अपना कृष्णा दूंगा पंडित जी ने माथा ठोका हे भगवान दो महीना कथा सुनकर इसने बाप को जेल में डालने की प्रेरणा प्राप्त की और कोई शिक्षा इसने नहीं ली आगे बढ़े राजकुमारी मिली महल में जाती पंडित जी पाएँ लागू आपने तो बहुत अच्छा किया कथा सुनाई क्या बोले पिताजी तो राजकाज में व्यस्त हैं उन्हें तो हमारी चिंता नहीं मैं विवाह के योग्य हो गई हूं जैसे सुभद्रा ने अर्जुन का वर्ण कर लिया ऐसे ही मैंने किसी राजकुमार से अपना बातचीत कर ली अब पिताजी तो देंगे ही नहीं मैं उसके साथ भागने वाली हूँ जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तब मैं बढ़िया से दक्षिणा आपको दूंगी पंडित जी ने कहा धन्य है देवी बहुत फायदा हुआ तुमको कथा सुनकर के ये भागने के लिए तैयार बैठी आगे गए रानी ने कहा पंडित जी आपने कथा पहले क्यों नहीं सुनाई है मैं तो बड़े धोखे में रहेगी आपने महाभारत में सुनाए द्रौपदी के पति पांच पांडव थे और मेरा तो एक ही पति है इसका मतलब है कि पांच पति तक स्वीकार किए जा सकते हैं भगवान राम राम राम कैसे अनर्थ की शिक्षा ले रही है बोले महाराज तो आपने बड़ी कृपा की लेकिन अब तो हमारी उम्र ही बीत गई आगे बढ़े तो राजा के पास गए राजा ने कहा पंडित जी प्रणाम आपने दसवीं साल पहले कथा क्यों नहीं सुनाई इतना देर में कथा क्यों सुनाई मुझे बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई है आपकी कथा से क्या सीख मिली है बोले हमने महाभारत की कथा में यह सुना कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पधारे और खूब बढ़िया से उन्होंने समझाया धृतराष्ट्र को दुर्योधन को कि पांडवों का भाग उनको दे दो पर दुर्योधन ने घोषणा कर दी सूचग्रम दास्य बिना युद्धे न के शव बिना युद्ध के स्वी की नौक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा पंडित जी अब तक तो हम अज्ञान थे ऐसी लुटाते रहे देते रहे अब मैं बिना युद्ध के आपको सुई की नौक भी नहीं दे सकता लड़ झगड़ के युद्ध करके ले जाओ तो भले ही कुछ ले जाओ वैसे कुछ नहीं दे सकता मैं क्योंकि मुझे शिक्षा मिल गई है बिना युद्ध के स्वी की नौक के बराबर किसी को कुछ नहीं देना चाहिए पंडित जी ने पोथी उठाई और भागे वहां से बोले बस हमारी जान बच हम सुरक्षित घर तक पहुंच जाए तो हमको सब कुछ मिल गया तो नारायण श्रोता ऐसे होते हैं श्रोता आप लोग ऐसे नहीं हैं आप लोग तो बहुत अच्छे हैं आप लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन महाराज ऐसे भी श्रोता होते हैं कबीरदास जी ने अपने पद में एक जगह कहा कथा हो ये तह सोवे कथा हो ये तह सोवे बक्ता मूड़ पचाया रे हो जहा कहीं स्वांग तमासा तनिक नींद सताया रे डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना ये उल्टी चाल चली दुनिया में पाते जिय घबराया रे कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि चरणन चितलाया रे श्रोता भी सब ऐसे ही थे कहा कोई ध्यान रखता कथा की बात सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लग गए गोवर्धन नाथ दासी ने पोथी बंद कर दी बोले हम तो वृंदावन में ही कहेंगे कथा क्या सुना जयपुर के लोगों को कथा तुम लोगों को यही पता नहीं कि कहां तक कथा हुई थी कहां से आगे कथा होनी तो क्या सुना में ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ सत्य घटना है नारायण उस समय जयपुर गोविंद देव जी के प्रधान पुजारी के रूप में गोस्वामी श्री राधारमन लाल जी थे जो सिद्धकोटी के भक्त थे और ठाकुर श्री गोविंद देव जी उनसे बातचीत करते थे श्री राधा रमन गोस्वामी जी उनको ठाकुर जी ने बुलाया गोविंद देव जी ने और कहा तह श्री राधा रमन पुजारी हरि प्रिय रसिक अनन्य सुभारी गोस्वामी राधा रमनलाल जी पुजारी थे अनन्य रसिक थे प्रेमी थे उनको ठाकुर जी ने बुला करके कहा बहुत सुंदर बात कही ठाकुर जी ने ठाकुर जी ने कहा गुसाई जी भक्त चरित्रों के प्रथम नंबर श्रोता हम हैं इसलिए भक्तमाल की कथा में ये कहा जाता हरिजू आए विराज ये हे ठाकुर जी आकर बैठो कथा सुनो यहां तो ये यह लड्डू गोपाल जी पता नहीं किस प्रेमी के घर से आकर विराजमान है नथमल जी के यहां से आकर के विराजते हैं क्या तो रोज ठाकुर जी हमारे आने के पहले ही कथा के श्रोता पहले ही सामने आके विराज जाते हैं डू गोपाल तो ठाकुर जी पहले नंबर के श्रोता हैं। ठाकुर जी ने कहा गुसाई जी जाकर ब्यासी से कह दो भक्त चरित्र का प्रधान श्रोता तो मैं हूं तो मुझसे तो उन्होंने पूछा नहीं वो दो नंबर तीन नंबर के श्रोताओं से पूछा तो दो नंबर तीन नंबर के तो दो नंबर तीन नंबर की बात करेंगे जाकर कह दो ब्यासी से श्री गोविंद देव विख्याता श्री श्री भक्त की गाथा श्री दास भक्त की गाथा गा कहो आगे अब अभना था भाई कहो दास जी तक का चरित्र होग गो चुका है रैदास भक्त के आगे का चरित्र कहिए इतना सुनते ही गुसाई जी के नेत्रों से प्रेमा सुधार बहने लगी सुनिशुपुजारी सु के द्रिगन पानी बहो अपार या के श्रोता आप हैं यह की निर्धार आज सिद्ध हो गया कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर जी श्री राधा लाल पुजारी जी रोते हुए आए बोले व्यासी ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं रैदास भक्त तक का चरित्र हो गया आगे तक कही आगे यहां से आगे कहिए अविश्वास नहीं था गोवर्धननाथ दासी को लेकिन ठाकुर जी श्रोता है इस बात का ज्ञान सबको हो इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा ठाकुर जी से रस लेते हुए कहा कि आपसे तो ये बोल सकते हैं हमसे हमसे बोलने में इनको शर्म आ रही है इनको यदि कथा सुनने का इतना उत्साह है तो जो बात आपसे कही है वो बात सबको सुनाकर कहें जैसे ही कहा तो मंदिर से फिर आवाज आई श्री रे भक्ति की गाथा श्री रे, रे, रे भक्ति की गाथा भई कहो अब आगे तो गोवर्धन नाथ दास जी भी रो पड़े बोले अब तो महाराज चाहे जितना समय लग जाए बिना गोविंद जी को पूरी कथा सुनाई यहां से जाएंगे बोलो श्री ठाकुर राधा गोविंद दूसरा इतिहास प्रियादास जी का जो भक्तमाल के टीका करता है एक बार प्रियादास जी से संतों ने प्रार्थना की कि हम लोग ब्र चौरासी को उसकी परिक्रमा करेंगे उसमें कोई ये नहीं होगा कि तीस दिन में पूरी करनी की चालीस दिन में बस परिक्रमा में चल पड़े जहां जिस गांव में मन लग जाए वहां जितने दिन मन लगे उतने दिन रहे अब भक्तमाल की कथा हो अब फिर जब मन करे तो वहां से आगे बढ़ जाए बोले ठीक है तो अब संतों की जमात तैयार हो गई और प्रिया दास जी वृंदावन से चल पड़े परिक्रमा करते करते ब्रिज में होडल एक जगह आती है जगदीश जी तो प्रति वर्षौरासी को उसकी पैदल परिक्रमा करते हैं तो होडल भी आता है उसमें होडल जैसे ही परिक्रमा पहुंची होडल में एक निम्बार्क संप्रदाय का पुराना स्थान है वहां के महंत हैं श्री महंत थे उस जमाने में श्री लालदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत थे वे बहुत प्रेमी थे संतों के लालदासन रहे महंता जनसेवी अनन्य रस बनता महान संत थे रसिक संत थे तो श्री लालदास जी महाराज ने प्रियादास जी को रोक लिया बोले महाराज अब जब तक ये भक्तमाल ग्रंथ की कथा पूरी नहीं हो जाएगी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे हम तो आपका कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि हम इतने दिन में पूरा करना है आप प्रेम से यहीं रहे अब तो महाराज वहीं भक्तमाल की कथा होने लग गई और महाराज जी भक्तमाल की कथा जहाँ होती है वहाँ भोज भंडारे खूब होते हैं यहाँ तो पहली बार हो रही है गोवाहाटी में कथा हम ये बात पक्की तौर पर कह रहे हैं जब आपको भक्तमाल की कथा का रस लग जाएगा तो दूसरी कथा में आपको रस ही नहीं आएगा आप कहेंगे भैया इस कथा से सुंदर रसमई तो कोई कथा है ही नहीं और जब कथा में रस आने लग जाएगा तो फिर कथा सुनकर जब बार बार संत सेवा की प्रेरणा प्राप्त होगी तो स्वाभाविक उत्सव भोज भंडारे होने लग जाएंगे गांव का नाम हम नहीं लेंगे वैसे ले लें तो कोई दोष नहीं है नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश के एक गांव में छोटा सा गांव है उस गांव में पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी के सन्निधि में गोरी जी वाले महाराज जी भी थे भक्तमाल की कथा हुई और तो गांव के बेचारे सब लोग मिलकर के कथा के आयोजक थे बड़ी भारी भीड़ थी खूब उपस्थिति थी ट्रैक्टरों में भर भर के लोग आते थे तो अब ये हुआ कि भाई आखिरी में इस उत्सव पे भंडारा तो होना चाहिए पर गांव के लोग सोचे भंडारा कौन करे किससे करें हम लोगों के पास बजट तो उतना है नहीं भंडारे का महाराज एक उसी गांव का भविष्य बोला बोला महाराज पूरा भंडारा धुआं बंद भंडारा झरा भंडारा हम ही करेंगे अकेले पर एक शर्त है क्या बोले जो कथावाचक व्यास जी हैं उन संतों के सहित उनको हमारे घर में थोड़ी देर के लिए भले ही कुछ ले नहीं लेकिन दस मिनट आना पड़ेगा तो लोगों ने कहा कि जिस भगत ने भंडारे का प्रस्ताव किया उसने तो अपने जीवन में कभी कुछ खर्च किया नहीं महाकंजूस आदमी खर्च किया ही नहीं उसने जिसने कभी दस मूर्ति भी प्रेम से न हो वो हजारों को भोजन क्या कराएगा लेकिन उसने सब हलवाई बुला लिए सब तैयारी हो गई तब तो पक्का ही हो गया कि जब इतना जुट गया वो तब तो भंडारा हो गई सबको न्योता दिलवा दिया तो हम लोग गए महात्माओं ने पूछा कहो भगत जी आपने जीवन में खर्च नहीं किया आपको प्रेरणा कहाँ से बिलहरे बोले महाराज जब से बयासी कथा करें रोज एक ही कथा कहते हैं कि भंडारा हुआ भंडारा हुआ पीपा जी ने ऐसी संत सेवा की नामदेव जी ने ऐसी संत सेवा की तो हमारी समझ में आ गया कि जीवन की सफलता अन्य धन की सफलता इसी में है कि संत सेवा हो जाए तो महाराज इतने संत वृंदावन से आए हैं और इतने प्रेमी और तो कुछ हुआ नहीं जीवन में ये तो कम से कम अच्छा काम हो जाए तो महाराज बड़े बड़े कंजूसों को भी संत सेवा की प्रेरणा जग जाती है पूजी श्री सुदामा दास महाराज के पास हम एक बार बैठे थे वृंदावन के सुदामा कुटी के संस्थापक महान गोसंत सेवी महापुरुष श्री सुदामादास जी महाराज तो उन्होंने कहा कि कोई भगत हमसे पूछता है तो हम तो भक्तमाल की कथा सुनाते हैं क्या होता कहते भक्तमाल की कथा सुन के वो कहता महाराज कल का भंडारा हमारी तरफ से बड़े भोलेपन से कह रहे थे कल का भंडारा हमारी तरफ से तो लालदास जी के यहां भी तमाम लोग कथा सुनने आए उनके भगत जगत भी आ गए भोज भंडारा होने लगा खूब कथा कीर्तन उत्सव हुआ महाराज उसी में चोर भी आ गए वो ठाकुर जी आज भी होटल में विराजमान है जहा की ये घटना है चोर आ गए और चोरों ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है ज्यादा खर्च तो होता नहीं नाई के पास जाके थोड़ा सा एक बार मुड़वा लो लाल पीला कपड़ा पहन लो और बस खूब माला पहन लो साधु बन जाओ और प्रेम से खीर माल पर उ जीवने को मिलेगा ऊपर से कपड़ा मिलेगा भेंट विदाई और मिलेगी बहुत अच्छा है तो वे चोर जो है साधु का भेष बना के वहीं आ गए और वहीं प्रेम से खाने पीने लगे मस्त रहने लगे और इसी उपाय में रहते कि कोई अवसर मिले तो यहाँ से कुछ चोरी करके हम भागें चोर और क्या करेंगे तो वो चोर जो है वहाँ थे और एक रात की बात है उन्होंने मन में सोचा कि ठाकुर जी स्वर्ण के, के होंगे तो युगल सरकार राधा कृष्ण के बड़े स्वरूप हैं प्राचीन विग्रह हैं उनको उठा करके चोर ले गए ठाकुर जी के कुछ सोने चांदी के पात्र आभूषण भी ले गए प्रातःकाल साधु जल्दी जगते जैसे ढाई तीन बजे साधु जगे तो देखा कि गर्भ गर्भगृह के द्वार खुले पड़े हैं सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं है हाँ, कार मच गया ठाकुर जी चोरी हो गए ठाकुर जी चोरी हो गए इतना दुख हुआ इतना दुख हुआ कि सब साधु रो रहे हैं महंत जी भी बड़े दुखी हैं और प्रियादास जी जो भक्तमाल के टीकाकार वो और ज्यादा दुखी बोले नाभाजी ने तो कहा था कि भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा हम सुना रहे थे और कथा पूरी भय नहीं कि ठाकुर जी बीच में ही भाग गए इसका मतलब नाभाजी की बात तो सच्ची नहीं हुई झूठी निकल गई लगता भगवान को ये कथा अच्छी नहीं लगी ठाकुर हू ठाकुर को ये चरित न प्यारे ताते चोरन संग पधारे हम लोग तो कहेंगे ठाकुर जी को चोर ले गए पर संत का दृष्टिकोण अलग है ना बोले इनको कौन ले जा सकता है इनको कथा अच्छी नहीं लगी इसलिए चोरों के साथ भाग गए ठाकुर को ये चरित न प्यारे ताते चोरन संग पधारे तो अब क्या करेंगे बोले बस अब हम क्या करें आपके स्थान में आए थे कथा कहने ठाकुर जी भी चले गए हमारी भी परिकमा होगी अब हमको नहीं करना परकम्मा हम जा रहे वृंदावन में हम तो अनशन करके प्राण त्याग देंगे राम राम आप क्या रहकर ऐसी घटना घट गट गई लालदास जी रोने लगे बोले महाराज ठाकुर तो पहले ही चले गए और संत भी छोड़ के चले जाएंगे तो मेरी क्या गति होगी आप लोग कहीं न जावें रसोई बनावे हम प्रयत्न करते हैं कोई बात नहीं आप साधु भूखे नहीं रहना चाहिए प्रियादास जी बोले मैं अनसन करके प्राण त्यागूंगा अब कथा तो कहूंगा ही नहीं जीवन में कथा नहीं कहूंगा क्यों प्रियादास दास बोले यू सुन अब मैं कथा न कही हूं कब हूं आज के बाद कथा नहीं कहूंगा श्री नाभा ये ऊ बचन उचारे हरि को जन चरित्र ये प्यारे सो झूठी अब भई यहां ही कथा त्याग हरी गए पराई कथा छोड़कर ठाकुर जी भाग गए नाभाजी की बात झूठी हो गई अब किसी संत ने भोजन नहीं किया अभी देखो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है रात्रि को एक डेढ़ के करीब चोर ठा जी को ले गए और ढाई तीन बजे तो साधु उठ ही जाते हैं सब साधु उठ गए और रोना गाना शुरू हुआ अभी सबेरा नहीं हो पाया था अभी मुश्किल से भोर के साढ़े चार पांच बज रहे थे और चोर उनको ठाकुर जी को लेकर एक जंगल में ले गए और जहां जंगल में वहां खेत था और खलीहान में घास रखी थी वहीं ठाकुर जी को छिपा दिया और वहीं भी सो गए क्यों थके हुए थे उनको नींद आ गई चोर सो गए तो बोले अब तो बहुत दूर आ गए ठाकुर जी भी छिपा दिए यहाँ तक कोई नहीं आ पाएगा वो जैसे ही सोए कि वो ठाकुर जी आज भी ब्रज में विराजमान हैं ठाकुर जी ने सब चोरों के स्वप्न में प्रकट होकर के कहा चार चोर थे चारों चोरों को स्वप्न में प्रकट होकर ठाकुर जी ने कहा ठाकुर जी ने कहा यों कही कह भूखे रहे काहू ही परीन चैन सपने चोरन ते कहें ठाकुर जू यों बैन ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा जहाँ वो करो जहाँ को तहाँ करिया वो, ना तर तुम बहुते दुख पाव पुनी सुनी सुनाई भक्त माल पुनी सुनी सुनाई एक तो भक्त संत दुखी हैं संतों के दुख से मैं दुखी हूं पर भक्तमाल की कथा सुनने को नहीं मिली मुझे बहुत पीड़ा है दुहरे दुख परे हैं हम पर पीड़ा पहुंचाई इतना दुख दिया तो तुमको हम चौगुना दुख देंगे सबको ठाकुर जी ने फटकारा अब सब चोर उठे अब उठ करके तुरंत उन्होंने ठाकुर जी का डोला सजाया बोले भी ज्यादा दूर नहीं है चलो फिर महाराज होडल लेकर पहुंच गए ठाकुर जी को अभी साधु सब जो है रो रहे थे बैठ केवल तीन चार घंटा के लिए ठाकुर जी गए चोरों के संग और वही चोर स्वप्न में भगवान की आज्ञा पाकर ठाकुर जी को विमान में बिठा के लाने लगे तब तक एक विप्र देवता आए उन ब्राह्मण देवता ने कहा वो होडल के पंडित जी थे उन्होंने कहा महाराज आप लोग क्यों रो रहे हो बिना स्नान ध्यान के बैठे हो क्यों बोले ठाकुर जी चले गए अरे चले तो गए पर ठाकुर जी आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं चोर तिहारे ठा कुर चोर तिहार नाचत गावत ऐसे नहीं ला रहे चोर डोला में सजा के नाचते गाते हुए कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को लेके आ रहे हैं। अब तो संतों को इतनी खुशी भई कि महाराज उसका कहां वर्णन किया जा सकता अब तो महाराज जितने संत थे सुनी सब साधु निपट हर्षाये करत कीर्तन सन्मुखधाये अब साधु ने अपना खोल करताल मजीरा संभाला और हरि बोल हरि बो हरि बो ल हरिबो हरि संग होडल के लोग भी थे, पूरा गांव, इधर से सब साधु, अब अब तो तो महाराज महाराज, हुआ, हुआ, कीर्तन हुआ। जी को लेके आए, उत्सव कराया, और वे चोर बोले अब तक तो चोरी करने के लिए साधु बने थे अब सच्चे साधु बन गए अब लौट के नहीं जाएंगे लालदास जी के सब शिष्य हो गए और जीवन भर उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की आज भी वे ठाकुर जी विराजमान है ये दूसरा इतिहास है अब एक तीसरा इतिहास और है महाराज तीसरा इतिहास एक दिन की बात है प्रियादास जी महाराज वृंदावन में विराजते थे, थे भक्तमाल जी की कथा कह रहे थे आप लोगों ने नाम सुना है अलवर का अलवर राजस्थान में अलवर है अलवर का एक वैश्य आया वो भी कथा में आके बैठ गया और कथा जब हो गई तो प्रियादासी के निकट जाके बोला बोले महाराज एक पोथी हमको भी दे दो भक्तमाल की आजकल तो छापा खाने की सुविधा है सब चीज़ें मिल जाती हैं उन जमानों में छपाइयाँ प्रेस तो थी नहीं हाथ से पांडुलिपि लिखकर के तैयार की जाती थी और हाथ से लिखकर के तैयार करना बहुत सामान्य काम नहीं बहुत कठिन काम है देखिए पुराने ग्रंथों में पाठांतर इसीलिए ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि लिखने वाला कहीं न कहीं कोई न कोई मात्रा कोई न कोई शब्द कुछ का कुछ लिख ही देता इसलिए पाटंतर हो जाता श्रम का काम है लिखना बहुत श्रम का काम है हमसे तो एक, एक पेज नहीं लिखा जाता महाराज पूरी पोथी कौन लिखे प्राकटिन कठिन काम प्रियादासी ने कहा कि भक्तमाल की पोथी की आपको क्या आवश्यकता है क्या उपयोग है आपके पास उसका बोला महाराज आय कही मोहित देहु लिखाई भक्तमाल सुंदर सुखदाई प्रियादास पूछी सुखरासा कहन सुनन कछू है अभ्यासा प्रियादासी ने पूछा कि भक्तमाल की कथा कहने सुनने का कुछ अभ्यास है बोला महाराज बिल्कुल नहीं हम तो पहली बार कथा सुनिये पहली बार कथा सुनी है कहने सुनने का अभ्यास है नहीं तो यहां से ले जाकर पोथी का पाठ करके कथा सुनाओगे दूसरों को बोले महाराज इसकी भी फुर्सत नहीं हम तो व्यापारी आदमी हैं धंधे पानी से हमको फुर्सत है हम नहीं सुना सकते कथा ना पाठ करेंगे ना किसी को सुनाएंगे तब प्रियादासी ने कहा कि फिर इतना श्रम हमसे क्यों करवाना चाहते हो कि भक्तमाल की पोथी लिख के दो क्या करोगे जब तुम्हारे पास ग्रंथ का उपयोग ही नहीं है तो तुमको हम व्यर्थ में क्यों ग्रंथ दें बताना पड़ेगा उपयोग उपयोग बताओ तो हम लिख करके पूर्वक पोथी लिख करके तुमको दे देंगे उसने कहा महाराज महाराज <ना> में जग व्यवहार महाराज में जग व्यवहार महा <ना> व्यवहारी महाराण में जग व्यवहारी ग्रह का मन में हट क्यों भारी गृह का मन हट क्यो, क्यो भारी साधु सन्द अवसर न साधु को ताते में सोची मन ताते में सोची मन मरते बेर ये पे धरी मरती में बेर, ये बेवरियों इतने साधुन संग उवरी इतने साधुन संग उवरी इतने साधुन संग उवरी संग उभरी पक्का बनिया हूं सोलहाना धंधे को छोड़ के दूसरा काम नहीं घर के काम धंधों में उलझा हुआ हूं साधु संग का अवसर नहीं है मेरे जीवन में और भक्तमाल में सब संत विरासते हैं तो ये पोथी जब हमारे घर में रहेगी तो इस रूप में सब संत हमारे घर में रहेंगे देखो उसका भाव तो इतने संत हमारे घर में निवास करेंगे तब तो हमारा कल्याण होगा हम अपने लड़के बच्चों से कह जाएंगे कह देंगे कि जब हम मरने लग जाएं, तो ये पोथी उठा के हमारी छाती पे धर देना तो इतने संत स्पूथी में विराजमान हैं, इतने संतों का चरित्र ही संत हैं, तो इतने संत जब इस रामायण में रामजी विराजमान भागवत में कृष्ण विराजमान ऐसी भक्तमाल में सब भक्त विराजमान तो इतने संत जब छाती पर आकर हमारी बैठ जाएंगे तो जमदूतों की हिम्मत नहीं जो हमको जमलोक ले जाए भले ही हमने भजन पूजन किया हो चाहे न किया हो साधन किया हो चाहे न किया हो इतने संतों की कृपा करुणा के बल से हमको भगवान के चरण कमल मिल जाएंगे ये उसका भाव सुनकर के प्रियादासी के नेत्र भराए भले भैया तू भले ही कहता कि मैं भजन नहीं करता हूं सत्संग नहीं करता हूं पर है तू बहुत दिव्य व्यक्ति ग्रंथ में इतनी श्रद्धा है तेरी जरूर तुझे लिख करके दूंगा उस वैश्य को लिख करके पोथी दे दी महाराज बोले के गया पूजन करके बढ़िया वेस्टन में लपेट करके आसन पर विराजमान करके आले में रख दिया फिर न कोई रोज प्रणाम करे न डौत करे न कोई तुलसी चढ़ावे न फूल चढ़ावे न चंदन चढ़ावे बस अपने धंधे में उलझ गया वृद्ध तो था ही मृत्यु का समय निकट आ गया अब महाराज गले में उसके कफ अटक गया सन्नीपात जैसी स्थिति हो गई बोलना मुश्किल हो गया इशारा करे लड़कों को समझ में आ गई कि पिताजी कहते थे बाबूजी कि जब हम मरने लग जाएं तो एक पुस्तक लाए थे वृंदावन से कपड़े में लपेट के रखी है ये हमारी छाती पर धर देना अरे, कहीं वही तो नहीं कह रहे पोथी दिखाई ये रखना है पिताजी ने नेत्र से कहा कि यहाँ रख दो बेटा क्यों गला तो बंद था तो जैसे ही पोथी को छाती पर रखा तो पोथी रखने के पहले उस वैश्य को यमदूत दिखाई पड़ रहे थे अब वो घबरा रहा था यमदूतों को देखकर के लेकिन जैसे ही पोथी का छाती से स्पर्श हुआ श्री वैष्णव दासी जी महात्म लिख रहे हैं वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल की पोथी लाई ममछाती ते देहू लगाई ते उठाए पोथी ले आए धर छाती पर अचरज छाए धर तह यम के दूत भजे सूरन के आगे का यरजोंमदूत भाग गए और जैसी यमदूत भाग गए अब तो इसका गला खुल गया बोलने की शक्ति आ गई डर के मारे बोलती बंद थी अब शक्ति आ गई शक्ति आते ही अब तो कंठ खुल्यो कंठ खुल्यो ने नन जलढार्यो कंठ खुल्यो ने नन जल ढार्यो हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो भक्तमाल का स्पर्श होते ही भगवान नाम प्रकट होने लग गया लड़कों ने पूछा बाबूजी पहले तो आपका चेहरा देख के लगता था आप बहुत कष्ट में हैं बोले हाँ बेटा बहुत कष्ट में थे पर अब तो आपके चेहरे पर कहीं दुख कष्ट का कोई चिन्ह नहीं है अब तो आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं लगता है कोई चमत्कारिक घटना घटी है बोले हां पुत्रो क्या चमत्कारिक घटना घटी है उसने बताया बहु भक्तन के दर्शन पायो पा बहुत के दर सन माझे आनंद समायो ये माझ आनंद समायो समय तीन कह तन दुख दीना दिन मैं तू तन दुख दी भक्तनी अब उबार, में भक्तनी अब उबार में पहले यूत सता रहे थे इसलिए मैं बहुत कष्ट में था अब भक्तों ने मुझे सुखी कर दिया है पुत्रों ने पूछा बेटों ने पूछा पिताजी आपको संतों का दर्शन हो रहा बोले हाँ हो रहा है कौन कौन का अरे बोले हजारों संत आकाश में खड़े कहते चलो हमारे संग अरे दो चार के नाम तो गिनाओ किन किन संतों का दर्शन हो रहा है नामदेव रे दास नाम देव दास कबीरा सेना धना पीपा पा अतिथीरा सेना धना पीपा पा अतिथीरा नामदेव जी रैदास जी कबीर जी सेन जी धना जी पीपा जी, पीपा जी। तुलसीदास जी आज न जाने कितने कितने संत आकाश में खड़े हैं कहते चलो ठाड़े कहत सकल कहते बाता ठाड़े सकल कहते हैं बामरे संग चलो अब अबता हमरे चलो अब अबता सो अब मैं इनके संग जे अब मैं इनके संग जइ यमदूतने के नाचिते। यम दूत ने के मुख इसलिए चित्र दुखी मत होना मेरे मरने पर रोना नहीं अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं इन संतों के साथ जा रहा हूं संत मुझे लेने आए हैं यम दूतों का मुख नहीं देखू हाँ बेटा एक बात और कह देता हूं ये नियम बना लो इस घर में कोई भी मरे छाती पर पोथी जरूर रख देना इसमें लिखा है बोले आज तक नियम है कि जो मरता है तो मरते समय भक्तमाल की पोथी रखी जाती हमारे यहां वृंदावन में तो संत पधारने लग जाते हैं अयोध्या वृंदावन में तो तुरंत लोग जाकर भक्तमाल जी की मूल पोथी उनकी छाती पर रख देती और एक और बढ़िया उपाय है भक्तमाल जी को अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया ना तो वो मूल मूल छप्पे छप्पे वाला जो से तावीज़ी गीता आती है ऐसे ही मूल मूल भक्तमाल के सारे छप्पे छोटे छोटे अक्षरों में कंप्यूटर से निकल जाते हैं एक पृष्ठ में और एक पृष्ठ में ये अब ये हमारे कंठ में पूरी भक्तमाल ग्रंथ विराजमान है वृंदावन के संत हैं उड़िया संत हैं उन्होंने कहा महाराज जी पहले हम चांदी के उसमें भर के पहनते थे उन्होंने कहा महाराज जी हम तुलसी की ताबीज बनाते हैं अब तो वृंदावन में इतने साधु जिसके गले में देखो सबके गले में इसमें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी है जगन्नाथ जी की चरण तुलसी भी है और इसमें ब्रजरज भी है गंगा भी है गीता जी भी हैं और भक्तमाल जी भी सात आठ चीजें हैं तो संत लोग इस प्रकार से खूब ब्रज में गृहस्थ भक्त भी धारण करते हैं कितना सरल साधन है भक्तमाल की पोथी अब कोई मरते समय छाती पे धरे चैन धरे अब तो हमेशा ही 2400 घंटे इतने भक्त कंठ में विराजमान हैं हृदय में विराजमान हैं अब डरने की आवश्यकता हमारे यहाँ तो बहुत से लोग मांगने आते महाराज वो पर्चा दे दो भक्त माल वाला क्या करोगे हमारे एक महात्मा हैं वो कहते हैं हम पर्चा नहीं देंगे क्या बोले पहले ताबीज लाओ तब परचा देंगे नहीं तो नहीं देंगे क्यों बोले लोग पर्चा इधर उधर कहीं फेंक दें तो तुम पहनोगे पक्की बात हो तब तो दिया जाए नहीं तो क्यों दिया जाए तो हमारे ब्रिज में अनेक वैष्णव सदगृहस्थ भक्त एवं संत वे भक्तमाल को आहरिस अपने कंठ में धारण करते हैं अपने हृदय में धारण करते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री प्रिया जी के पौत्र शिष्य वैष्णव जी कह रहे हैं जिस वैश्य परिवार की यह घटना है वह परिवार वृंदावन में आया और उसने यह घटना हमको सुनाई तिनको कुटुम्ब बन को आयो तिनन सवे यह चरित सुनायो सो हम लिखन कियो है सही सब दिन भक्तन महिमा रही हमने ये जो कुछ तीन इतिहास लिखे हैं, वो बिल्कुल सही इतिहास हैं, कोई बना करके गढ़ करके कुछ नहीं कहा गया है क्यों ना हो शेष महेश भगवान का गुण गाते हैं और भगवान भक्तों की चरण रज मस्तक पर चढ़ाते हैं शेष महेश जाासगुन गावे तेहू चरण रेणु मनलावें आप ते अधिक दास को गावे जन की महिमा कही नहीं आवे प्रिया दास अति ही सुखकारी भक्तमाल टीका विस्तारी तिनको पौत्र परम रंग भीनो वैष्णव दास महातमकीनो श्री भक्तमाल की गंध को लेत भक्त अली धाय बेक विमुख ढिंग ही बसे रहे कीच लपटाए अंतिम दोहा बड़ा सुंदर है कहती है भक्तमाल की कथा क्या है ये प्रेम रूपी सरोवर में खिला हुआ कमल है प्रेम सरोवर में आनंद की कीच से उत्पन्न ये जो पंकज है भक्त चरित्र मकरंद इस पीने के लिए भक्त रूपी भौरे दौड़ करके आते हैं कहते हैं किसी सरोवर में कमल खिलता है तो चार कोस अर्थात 16 किलोमीटर दूर से भोरे को पता चल जाता अमुक तालाब में कमल खिला है और वहां से गुन गुन गुन गुन करता हुआ भौरा आता है कमल कहता आओ मेरे कलेजे में बैठ जाओ वो कर्णिका में बैठकर खूब रस पीता है अब फिर वहां से छोड़ के जाता नहीं तो भोरे तो को तो 16 सोलह को पता चल जाता सोलह किलोमीटर दूर से पता चल जाता कि अमुक जगह कमल खिला है और वो आकर के उसका मकरंद ले लेता है और उसी तलाव में रहने वाला मेढक उसी कमल नाल से सटकर बैठने वाला मेढक उसको कोई पता नहीं कहाँ कमल खिला है वो तो उसी कमल की डंडी के सहारे बैठकर के टर टर करता हुआ कीड़े बीन बीन के खाता है तो अब आप लोग भोरे में अपनी गणना कराना चाहते हैं कि मैढक में कथा सुनने महाराज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं लेकिन गोहाटीवासी गोहाटी में रहकर कथा न सुने तो उनको हम खिताब नहीं दे रहे हैं वैष्णव दास्ती खिताब दे रहे हैं कि तुम भौरे कहलाने के अधिकारी नहीं हो तब तो तुम्हें मैढ़ ही कहा जाएगा इसलिए भैया मैढ़ मत बनो भौरा बनो ये कितने सौभाग्य की बात है भागवत की कथाएं कितनी सुनी होंगी आपने सुनी होती रहती होंगी यहां होती है कि नहीं राम कथा भी सुनी होगी भागवत कथा भी सुनी होगी गीता पर प्रवचन भी सुना होगा लेकिन भक्तमाल की कथा गुवाहाटी में कितनी बार सुनी पहले हाथ उठाओ बताओ पहली बार तो जो कथा सबसे पहली बार सुनी है उस कथा को सुनने में कितनी उत्सुकता रहनी चाहिए और कितना लोगों को लाभ लेना चाहिए हम ऐसा नहीं कि हम आपको न्योता दे रहे हो कि आप कथा सुनने आमें आपकी इच्छा हो आओ आपकी इच्छा हो बिल्कुल मत आओ हमारे श्रोता तो हमारे सामने बैठे हैं लड्डू गोपाल जी बैठे हैं प्रेम से सुन रहे हैं और तीन पाछे जो और हुता हैं रसखान संत सामने विराजमान हैं। भैया जीवन का सार यही है कि हम अपने जीवन में भक्त चरित्रों का श्रवण करके भक्तों के चरणों में अनुराग कर लें, प्रेम करें बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण शरण हरी शरण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 Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari hi saranam, Hari hi saranam, Hari saranam, Hari hi saranam. यहां तक भक्तमाल का महात्म भक्तमाल ग्रंथ का परिचय भक्तमाल कथा सुनने की आवश्यकता और उस प्रसंग में कुछ भक्तों का स्मरण हमने किया भक्तमाल में दो भाग हैं, एक भक्तमाल पूर्वार्ध और एक भक्तमाल उत्तरार्ध ये दो भाग नाभाजी ने किए हैं। उसके भक्तमाल पूर्वार्ध में पौराणिक भक्तों के चरित्र हैं पुराणों में जिन भक्तों का नाम आया है उन भक्तों के संतों के चरित्र पूर्वार्ध में है और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्तों के चरित्र हैं पूर्वार्ध के भक्तों का चरित्र नाभाजी ने ज्यादा नहीं लिखा केवल नाम की सूची दी है आप लोग कहेंगे ज्यादा क्यों नहीं लिखा केवल नाम क्यों लिखा नाम ही क्यों लिया कलयुग के भक्तों के चरित्रों को अलग अलग से क्यों लिखा बोले इसलिए कि इन पौराणिक भक्तों का चरित्र तो पुराणों में पहले से लिखा हुआ है तो पुराणों के माध्यम से उन चरित्रों का अनुसंधान किया जा सकता है किंतु कलिकाल में जो भक्त हुए हैं उनका चरित्र पुराणों में प्रसिद्ध नहीं है इसलिए उनका ज्ञान कराने के लिए उन्होंने कलयुग के भक्तों का चरित्र अधिक लिखा है पौराणिक भक्तों का चरित्र जब हम सुनते हैं तब हमारे भीतर एक भात बैठी रहती है अरे भाई हम तो कलयुग के हैं हम कोई सत्युग त्रेता द्वापर के हैं हम कहा भक्ति कर सकते हैं ध्रुव जी सत्युग के भक्त थे प्रहलाद जी त्रेता के भगत थे उद्धव जी द्वापर के भगत जी थे और हम तो कलयुग के हैं हम कहा भगवान की भक्ति कर सकते हैं हम तो कलयुगी प्राणी हैं ये बहाना कलयुगी मनुष्य कर सकता है इसलिए उन्होंने कलयुग के भक्तों के चरित्र ज्यादा कहे कि अब बहाने बाजी नहीं चलेगी कलयुग के भक्त ही ज्यादा हैं इसलिए भैया कलिकाल के भक्तों के चरित्रों को कह सुन करके विशेष प्रेरणा सबको प्राप्त होती है अब पौराणिक भक्तों का पहली बार कथा हो रही है और पूर्वार्ध के चरित्रों में से एक चरित्र भी न कहा जाए तो वो भी एक प्रकार से अनुचित होगा इसलिए बहुत संक्षेप में हम केवल दो भक्तों का स्मरण करेंगे पौराणिक भक्तों में एक तो श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण हनुमान जी का पूरा चरित्र नहीं कहेंगे पूरा चरित्र कहेंगे तो यह सात दिन का समय भी कम पड़ जाएगा केवल प्रिया जी ने जिसकी जिस चरित्र का स्मरण किया है केवल वही चरित्र कहेंगे क्योंकि और चरित्र तो प्राय सब जानते ही हैं जो भक्तमाल की टीका में लिखा है उसी चरित्र को कहेंगे और दूसरा स्मरण हम विभीषण जी का करेंगे दो चरित्र कहेंगे आज हनुमान जी और विभीषण जी आज शनिवार भी है हनुमान जी का स्मरण जरूर होना चाहिए महाराज जी हनुमान जी और विभीषण जी को नाभाजी ने उन भक्तों में रखा है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं भक्त दो प्रकार के होते हैं एक ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं एक इतने उच्च कोटि के भक्त हो जाते हैं कि भगवान ही उनकी भक्ति करने लग जाते हैं उन भक्तों में हनुमान जी और भीषण जी का स्मरण हम कर रहे हैं बहुत व्याख्या का अवसर नहीं है केवल एक छप्पे छंद का उच्चारण करके फिर हम चरित्र पर आएंगे हरि बल्लभ सब प्रार जिन चरण रेणु आ सा हरि बल्लभ सब प्रार जिन चरण रे कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडस प्रभुपद रथी कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभुपदरती हनुमंत जाम सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति जामवंत भीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव से विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु राह पांडव नामा चंद्रहास चित्र के दु ग्राह गज पांडव नाम कौशारवप्ति बधू पटे चत लज्जा रे कौसरव कुंती बधू पटे चतल जा हरि बल्लभ सब प्रारो चरण करण मासा मासार हरि हरिवल्लभ सब पार दो इनमें से एक चरित्र और हो चुका है कहा तीन सुखिया में इस छप्पे में से एक चरित्र हो चुका है भक्तराज चंद्रहास जी का चरित्र हम तो सोच रहे थे कि डेढ़ डेढ़ दो घंटा ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा लोगों ने कहा महाराज साढ़े तीन घंटे से ऊपर हो गया तो भक्तमाल की कथा तीन सुखिया से ही चालू हो गई परशुराम कुंड से लौट के आए वहीं से शुरू हो गई और देखें तो फ्लाइट से ही शुरू हो गई थी बारह बाराघाट वाले महाराज जी हमारे बगल में बैठे थे हम महाभारत का पारायण कर रहे थे तो उन्होंने कहा महाराज जी आप पाठ तो कर रहे हो कुछ सुनाते भी चले जाओ उन्होंने कहा ठीक है तो हमको तो अभ्यास सही है कहने सुनने का तो रास्ते भर वहाँ भी कहते चले आए और फिर वहाँ भी कथा हुई और अब इसी छप्पे छंद के दो भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज हनुमान जी का चरित्र अद्भुत चरित्र है देखो भक्ति के पांच रस स्वीकार किए गए भक्ति के पांच रस हैं शांत रस दास्य रस सख्य रस वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस जिसको माधुरी रस कहते हैं ये पांच रस हैं भक्ति के और हनुमान जी की विलक्षणता ये है कि भक्ति के पांचों रसों में से दास्य रस के तो वे आचार्य हैं ही हनुमान जी से चार जो रस हैं उन रसों का भी अनुभव करने वाले भक्त हैं ये विशेष बात है हनुमान जी हनुमान जी मूल में साक्षात भगवान शिव ही हमारे आराध्य प्रभु मानवाकार लेकर आ रहे हैं तो हम भी सेवा में बानर बनकर के पहुंचे श्री राम जी नराकार लेकर आए तो भोले बाबा बानराकार लेकर के आए सेवक और स्वामी में समानता नहीं होनी चाहिए नहीं तो महादेव जी भी मनुष्य बन के आ सकते थे कि नहीं कही जब स्वामी नराकार हैं तो सेवक को भी नराकार होते ही समानता आ जाएगी क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा सिरबल जाऊं उचित असमोरा सेवक का धर्म बड़ा कठिन है इसलिए भगवान शिव ही बानर के रूप में बानराकार के रूप में प्रकट हुए हनुमान जी के प्राकृतिक की कथा स्वयं वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर कांड में वर्णित की है उत्तर कांड में जहां अगस्त जी और भगवान श्री राम का संवाद है वहां अगस्त जी ने विचित्र विचित्र कथाएं सुनाई हैं कि स्कंधा का निर्माण कैसे हुआ नीछ बानरों की उत्पत्ति कैसे हुई इनका पूर्वज ऋक्ष रजा कौन था बाली कौन है सुग्रीव बाली कौन था सुग्रीव कौन है ये बानर किस किस देवता का स्वरूप है सब बताया है लंकापुरी का निर्माण कैसे हुआ लंका यक्षों के अधिकार से वंचित होकर राक्षसों के अधिकार में कैसे आई सब कथाएं सुनाइये राम जी श्रोता हैं, अगस्त जी वक्ता हैं, राम जी सुनते रहे पर जानबूझकर बूझ अगस्त जी ने हनुमान जी की कथा नहीं सुनाई राम जी व्याकुल हो गए बोले हम तो सुने ही इसलिए रहे थे कि जब आप सबकी कथा कहोगे तो हमारे हनुमान जी की भी कथा आएगी लेकिन आप तो हनुमान जी की तो ऐसे ही अनिलत्मज कह करके ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में आए हैं भगवान की सेवा में और शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए हैं राम जी की सेवा में तो वाल्मीकि रामायण के भी बड़े दिव्य हैं राम जी कह रहे हैं हे अगस्त जी आप हमें हमारे प्राण प्यारे भक्त श्री हनुमान जी का चरित्र अवश्य सुनाएं में अगस्त जी ने पूछा महाराज आप तो सर्वज्ञ हो सब कुछ जानते हो तो क्या चरित्र नहीं जानते हो सब जानते हो आप बोले फिर भी आपकी वाणी से सुनकर बहुत सुख मिलेगा आप सुनाइए क्यों सुनना चाहते हो हनुमान जी का चरित्र राम जी कह रहे हैं सौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्य प्रज्ञता न साधनम विक्रमश्च प्रभाव अनुमति कृताल हे महर्षि अगस्त जी महाराज सौर्य दक्षता बल धैर्य बुद्धिमत्ता नीति निपुणता लगता है सृष्टि में जितने भी श्रेष्ठ सदगुण हैं वे सारे के सारे सदगुण हनुमान जी में आकर विराजमान हो गए विक्रमश्च प्रभाव हनुमति कृता क्यों ना हो असंख्यय कल्याण गुणगण ले साक्षात रघुनाथ जी जब हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं तो कौन सा ऐसा गुण है जो हनुमान जी के हृदय में न हो सकल गुण निधानम वन अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमाम अतुलित बल धामम हेम शैलादेह हनुमान जी में जितना बल है उतना बल सृष्टि में किसी में नहीं हनुमान जी के बल का उद्धरण एक जगह आया है वायु पुराण में हनुमान जी में कितना बल है बहुत तो ध्यान से सुने दस हजार मत हाथियों का बल इंद्र के एक एरावत हाथी में है दस हजार हृष्ट पुष्ट हाथी उनमें जितनी ताकत हो उतनी ताकत उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है और दस हजार एरावत हाथियों का बल अकेले इंद्र में इंद्र भी कोई लंजपुंज नहीं है सामान्य देवता नहीं है दस हजार एरावत हाथियों का बल एक इंद्र और दस हजार इंद्रों का बल हनुमान जी के एक रोम में दस हजार इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोम में है इसलिए गोस्वामी जी ने इतना ही कह दिया अतुलित बल धामम अतुलित बल के धाम है हनुमान जी महाराज अपरमित बल है हनुमान जी की शूरता ये हनुमान जी का बल हनुमान जी की शूरता हम आपसे पूछते हैं त्रिलोक विजयी अजय रावण की लंका में हनुमान जी का सहयोगी कौन था सहायता करने वाला कौन था कोई भी तो नहीं था उनके पक्ष में लड़ने के लिए तैयार था कोई उनके पक्ष में अकेले हनुमान जी और अकेले हनुमान जी का शौर्य टाल ठोकर हनुमान जी नवण सहस्रम में युद्धे प्रतिबल भवेत शिला प्रहरता पादपीश्च सहस्रश ए लंका वास हो कन खोलकर सुन लो तुम जिस रावण के बल के सहारे सुख की नींद सो रहे हो वह एक रावण नहीं हजारों रावण एक साथ मेरे सामने युद्ध में आ जाएं तो वे ठहर नहीं सकते हैं मेरे सामने अर द्वा पूरी लंका पूरी लंका को ताश नाश करके हृदय लंका अभिवाज्य मैथिली जानकी जी को प्रणाम करके समृद्धार्थ हो जिस श्री राम कार्य के लिए मैं आया हूं वो करके जाऊंगा कार्य संपन्न करके जाऊंगा पर कान खोलकर सुन लो ऐसे नहीं जाऊंगा मिसताम सर्व रक्षसाम संपूर्ण राक्षसों की चटनी बनाकर तब यहां से जाऊंगा यह है हनुमान जी का शौर्य नहीं तो लोग ताकतवर आदमी भी देखते हैं कि जहां लोग ज्यादा हैं हम अकेले हैं तो ताकतवर आदमी भी थोड़ा सा पूछ दबा के निकल जाते हैं वहां ज्यादा ताव नहीं दिखाते हैं लेकिन हनुमान जी अकेले यह है शौर्य शौर्य दार्क्ष्यम हनुमान जी की दक्षता क्या है हा हा हा क्या कहें अब हम किन शब्दों में कहें हनुमान जी की दक्षता यदि ठीक से जाननी हो तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड को पढ़ना चाहिए हनुमान जी विचार करने लगे देखो कितने दक्ष हैं हनुमान जी नहीं तो मूर्ख सेवक स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है हनुमान जी इतने बुद्धिमान हैं तरु पल्लव लुकाई करो विचार करो करो का भाई है? क्या करूं जो छुपे हैं तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब अवसर हनुमान जी ने देखा जानकी जी से कुछ बोलना चाह तो सोचे क्या करें मैं तुरंत सामने आ जाऊं कहीं ये चिल्ला बंदर देख करके तो तो हमारी बातचीत तो हो ही नहीं पाएगी तब क्या करें तो राम चंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा अब यह वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की दक्षता हनुमान जी विचार कर रहे हैं हनुमान जी विचार कर रहे हैं यदि बाचम प्रदायामी यदि बाजातिव संस्कृता रावण मनमा नाम सीता भीता भविष्य इतने बड़े पंडित हैं हनुमान जी के रघुनाथ जी को आश्चर्य चकित कर दिया और राम जी से जब किस में मिले हैं हनुमान जी तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र का पंडित नहीं देखा नूनम व्याकरणम कृत्सनम अनेन बहुधा श्रुतम नेना न किंचितम इतनी देर से बातचीत कर रहा है एक अक्षर का अशुद्ध उच्चारण नहीं हुआ ना युग ऋग्वेद पढ़ने वाले में ऐसी वाणी नहीं पढ़ने वाले में ऐसी वाणी नहीं ये, ये निश्चित ही बहुत उच्चकुटी का विद्वान राम जी को चक्कर में डाल दिया उनको आश्चर्यचकित कर दिया ये हनुमान जी की हनुमान जी ने सोचा ये हमने लच्छेदार संस्कृत भाषा बोलना शुरू किया तो सीता जी जानती रावण भी कमजोर पंडित नहीं संस्कृतज्ञ पंडित है स्थाली पुला कन्याय जानते हो बटलोई बटलोई का एक चावल दबाने से जब वो दब जाता उसमें कनी नहीं रह जाती है तो माताएं विश्वास कर लेती इस बटलोई के जितने चावल है सबके सब पक गए तो रावण की एकमात्र रचना प्रसिद्ध है इस समय शिव तांडव और तो उसने क्या लिखा प्राप्त नहीं है लेकिन शिव तांडव रावण की ही रचना है बहुत प्रसिद्ध है उस रचना से ही पता चलता है कि रावण कितना प्रकांड पंडित था जटाट भी गलत थले गले वलम वलम विताम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमट डमन मड डमर चकार चंड तांडबं तनो तु न शिव शिवम जटाक संभ्रम भ्रम्प नर्जरी विलोलि विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र रत रति प्रतिक्षणम मम ऐसी रचना है उसकी लगता शंकर जी नाच रहे हैं तांडव कर रहे हैं पंडित है तो यदि मैं विशुद्ध साहित्यिक संस्कृत शैली में वार्तालाप करूंगा रामकथा कहूंगा सीता जी समझेंगी ये रावण बहुरूपिया है ये जति का भेष बनाकर हमारा हरण कर सकता है तो बानर का भेष बना करके क्या हमको नहीं ठग सकता है फिर जानकी जी हमसे बातचीत नहीं करेंगी तब क्या करूं महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं हनुमान जी ने अवधी भाषा में राम कथा कही अयोध्या के, के अंचलवर्ती भाषा में गोविंदराज स्वामी जी ने टीका में लिखा है कि अवध प्रांत में जिस तरह की संस्कृत बोली उसमें तो पूरी भाषा संस्कृति थी तो अवध प्रांत में जिस प्रकार की संस्कृत भाषा बोली जाती थी उस भाषा में हनुमान जी ने वार्तालाप किया तब उन्होंने कहा अरे लगता है मेरे अयोध्या से कोई आया है और फिर किशोर जी को कहना पड़ा श्रवण ये ही कथा सुनाई श्रवणामही कथा, कथा सुनाई कही सुज होन भाई कई हनुमान जी की बुद्धिमानी और बतावे इतनी चर्चा होने के बाद भी जानकी जी रोने लगी बोले रावण तुम चले जाओ हमको भयभीत मत करो मैं वैसे ही दुखी हुई हूं और तुम ये ठीक नहीं और यहां तक कहने लगी कि बंदर का दिखना भी शुभ नहीं होता स्वस्थ राघवे और हमारे प्रियतम का कल्याण हो मंगल हो लक्ष्मण जी का मंगल हो दुखी हो गई जानकी हनुमान जी ने कहा माताजी रो रही हो राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की करुणा निधान ये तो हमारा प्राइवेट नाम है ठाकुर जी का नाम नहीं लेती करुणान धान जी कहकर पुकारती है ये इसको कैसे पता चल गई ये हमारा अंतरंग नाम भी जानता है करुणान धान की सौगंध खाके कहता हूं तो तुलसी कृत में तो नहीं लिखा है पर राम वाल्मीकि रामायण में लिखा है जानकी जी ने कहा यदि तुम राम जी के दास हो तो बताओ राम जी कितने ऊंचे हैं कितने लंबे हैं उनके चरण कैसे हैं उनके हाथ कैसे हैं उनके चरण में कौन कौन सी रेखाए उनके हाथ में कौन कौन सी रेखाएं स्निग्ध हैं उनके बाल कैसे हैं आपात मस्तक पर्यंत वर्णन करो हनुमान जी ने वर्णन किया उनका उनकी छाती कितने अंगुल की है उनका शरीर कितने अंगुल का है यहाँ तक कि महाराज राम जी के किसी भी अंग का वर्णन हनुमान जी ने छोड़ा नहीं पूरा सर्वांग वर्णन हनुमान जी ने करके सुना दिया जानकी जी का हृदय भरा ये है हनुमान जी की दक्षता नहीं तो लोग कहते अरे हमको तो अंगूठी दे के भेजा ले ले अंगूठी विश्वास करना हो करो न करना हो न करो अब हम कहा तक बतावे कि कितने अंगुल के हैं कितने अंगुल की छाती है कितने अंगुल के चरण है हम कैसे बताने और इतना ही नहीं हनुमान जी विचार करते हैं जानकी जी से मिलिए काम हो गया लेकिन मैंने लंका को रात में देखा दिन में नहीं देखा ये लंका को दिन में देखकर इसका पूरा नक्शा अपने दिमाग में फिट कर लूंगा और फिर वहां जाकर योजना बनाऊंगा कि इतनी बड़ी लंका है यहां यहां ऐसी ऐसी सुरक्षा है और उसमें कहां कहां खामियां हैं कहां से दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता है तो युद्ध की सारी भूमिका बनाने की इच्छा से हम कैसे आक्रमण करें हमारी कैसे विजय हो यह सोचकर श्री हनुमान जी ने जानबूझकर अपने आप को बंधवाया और पूरी लंका में शोभा यात्रा निकाली गई हनुमान जी एक नजर से सब देखते हुए जाते हैं और सब भीतर भीतर नोट करते जाते हैं यहाँ ऐसा है यहाँ ऐसा है यहाँ नल का काम आएगा यहाँ द्विविध जी काम कर सकेंगे यहाँ सुग्रीव जी का मोर्चा रहेगा यहाँ अंगद जी का मोर्चा रहेगा ओ सब पूरा देख करके और जब हनुमान जी की पूछ में आग लगाई गई हनुमान जी बोले लंका तो देख ली अब इनको इतना हतोत्साहित कर देना है के बिना मारे पहले से ये सब मर जाए देखो हम आपको सलाह नहीं दे रहे कि किसी को झगड़ा करना किसी से लेकिन एक दाव पेच की बात बता रहे हैं किसी से झगड़ा हो ऐसा आप करना मत फिर भी हम बता रहे हैं किसी से झगड़ा हो तो पहले प्रहार में अपने शत्रु को पस्त कर देना चाहिए इतनी कस करके उस पर जड़ो एक तमाचा एक बार में हंडा सा जल जाए एक बार में भिन भिना जाए दो तीन मिनट तक तो उसको श्वास ना आवे और जब तक द्वारा श्वास ले तब तक फिर जड़ दो अब फिर तुम भले वो तुमसे चाहे जितना तगड़ा होगा एक बार में उसको तोड़ दिया जाएगा फिर द्वारा वो उठ के सामने नहीं आप लोग कहेंगे आप कहां से करे हम महाभारत से बोल रहे हैं महाभारत में लिखा है वीर का कर्तव्य है शत्रु को प्रथम प्रहार में ही पस्त कर दे परास्त कर दे वही उत्तम वीर होता है और कायरों का लक्षण हे ऐसे नहीं बोलना गाली मत देना हमको अब वो गाली दे रहा है देखो गाली दे दिया तो दे दिया, मारना मत फिर उसने मार दिया देखो एक मार दिया दूसरा मत मारना उसने तीसरा मार दिया लात घुंसा पर चलाए बोले देखो फिर मारना मत हम कितनी देर से करे मारना मत मतलब मारना मत मार तब तक तो पिट गया पूरा ही अब क्या मारेगा इसलिए तुम भले ही कमजोर हो लेकिन यदि झगड़ा हुआ है तो अपनी कमजोरी को मत ध्यान में रखो एक बार जितनी ताकत भगवान ने दी एक साथ उसका प्रयोग कर दो शत्रु के ऊपर शत्रु पस्त हो जाएगा हनुमान जी ने यही काम किया हनुमान जी ने पूरी ताकत तो कभी लगाई नहीं आज तक नहीं लगाई क्या लगाएंगे हनुमान जी की ताकत कौन झेलेगा रावण सो भट भयो मुठका के घाय को पर हनुमान जी ने सोचा कि लंका वासी खर्राटे लेते हैं ऐसा करके जाऊंगा कि ये सुख की नींद सो न पावे और महाराज इतना पस्त कर दिया लंका वासियों को हनुमान जी ने कि हनुमान जी गए तब तो कोई बात नहीं जब अंगद जी को दूत बना के भेजा महाराज जैसे सबको सांप सूख गया बिन पूछे मग दिखाई कोई पूछता नहीं अंगज जी से अंगज जी नहीं पूछतेष्टांग दंडवत करके कहते महाराज जी इधर से चले जाइए इधर से जाइए इधर से जाइए और जैसे अंगज जी रावण के यहाँ गए सबके सब उठ के खड़े हो गए सब उठ के खड़े हो गए रावण ने कही क्या मेरे सामने सब किसका आदर करने के उठ के खड़े हुए बोले महाराज वही बंदर आ गया जिसने लंका में आग लगाई थी तो इतना भयभीत कर दिया रावण को और वहां के निवासियों को कि वो अंगद को देखकर भी यही समझे कि ये रावण यही देखकर समझे कि हनुमान जी है तो नारायण हनुमान जी की यह है प्रज्ञता बुद्धिमत्ता जब पूछ में आग लगाई तो रावण ठहाका लगा कर हंसा और मुँछ पर उसने ताव दिया हनुमान जी ने सोचा पूछ और मुँछ की तुक ठीक है हमारे सामने मुछ पर ताव दे रहा है ये मेरी पूछ जलाना चाहता है इसने दिए तो हमारी पूछ तो जला नहीं सकता हम इसकी मूछ जला दें वो एक पूछ को ऐठ रहा था तब तक एक मूछ को जला दी। ऐसे ऐसे उसने बुझाया तब तक दूसरी को जला दिया उसी समय से लोगों ने मूछ मुड़वाना शुरू कर दिए। भैया मूछ नहीं मुड़वानी चाहिए अब तो विचित्र विचित्र खेल शुरू हो गए महाराज मूछ मुड़वा देते हैं यहां एक थोड़ा सा छोड़ देते हैं। भगवान ने तुम्हें भारतीय बनाया हिंदू बनाया सनातन धर्मी बनाया ये क्यों नाटक बनाते हो अपना तमाशा क्यों बनाते हो दुखद बात है भारतवर्ष के युवक युवतियां कहाँ चले जा रहे हैं बंबई गए जी भी थे एक जगह गए तो हमें कोई हम बनावटीपन से नहीं बोले एक लड़के को देखा देखने में बहुत सुंदर उसके पैंट में कई जगह जींस के पैंट में कई जगह छेद हो रखे थे हमने सोचा भले बड़े आदमी का लड़का है और बताओ कैसे आदमी है फटा पैंट पहनाए हुए है इसको तो हमने कहा कि इसको चूहे कुतर गए क्या हो गया तो वो लड़का तो शर्म गया दूसरे ने कहा महाराज ये फैशन है ये। फटा पैंट की फैशन अंधानुकरण मत करो भारतीय सभ्यता में जीओ हनुमान जी ने मूछ जला दी रावण की पूछ तो उनकी नहीं जली मूछ जला दी और हनुमान जी वहां से लौट करके आए इतने कुशल हैं हनुमान जी कि कहा नहीं जा सकता प्रज्ञता साधन हनुमान जी का नये साधन राम जी ने सुग्रीव को राज्य दे दिया तिलक कर दिया भीषण लक्ष्मण जी के द्वारा और रुमा और किसकिधा के वैभव को प्राप्त करके सुग्रीव बिल्कुल भूल गए रामकाज को पर हनुमान जी नहीं भूले और महाराज जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव अंतपुर में बैठकर के वीणा मूरज मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं और वे नाच गान हो रहा है नृत्य हो रहा है और रूमा के साथ बैठकर मौज कर रहे हैं सुग्रीव जी महाराज और वे शब्द लक्ष्मण जी के कान में पड़ रहे हैं लक्ष्मण जी का क्रोध भड़क रहा है तो हनुमान जी इतने नीति निपुण हैं कि हनुमान जी पूजन की सामग्री तारा के हाथ में लेकर सामने आ गए क्या जरूरत थी तारा को सामने लाने की बोले राम जी ने बाली का वध किया है और बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ राम जी के हाथ में दिया है और ये अंगद की माता है विधवा है नारी पर तो वीरों को दया आ ही जाती है इस बेचारी तारा को देखकर को राम जी की भक्ता भी है इसको देख के लखनलाल जी का क्रोध ठंडा होगा खुद नहीं गए हनुमान जी सामने हनुमान जी पीछे हैं तारा को आगे कर लिया बोले आप आरती पूजा आप करो और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज आप विराजिए महाराज प्रमादी नहीं हैं जबकि बिल्कुल पक्की बात थी सुग्रीब जी प्रमाद में थे सुग्रीव जी प्रमाद में थे वहां अंतपुर में किसी के प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी और हनुमान जी ने पहले ही निमंत्रण भेजकर दसों दिशाओं से बानरों को बुला लिया था यह हनुमान जी की नीति निपुणता लक्ष्मण के कोप से सुग्रीव को बचाने का श्रेय हनुमान जी की नीति निपुणता को विक्रम प्रभाव लगता सब हनुमान जी में है राम जी ने यहां तक कह दिया नकालस्य न शक्र न विष्णोर तानि श्रुयन्ते यानि युद्धे हनुमत राम जी कह रहे हैं। लंका के युद्ध में हनुमान जी ने जो पराक्रम दिखाया है बोले काल भी इतना पराक्रम नहीं कर सकता इंद्र का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता यमराज का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता कुबेर का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता राम जी कहां तक कहें राम जी कह रहे हैं नष्णो विष्णु का भी ऐसा पराक्रम ने नहीं, नहीं सुना जो पराक्रम युद्ध में हनुमान जी ने दिखाया है रावण की सेना में अस्सी हजार राक्षस ऐसे थे कितने थे अस्सी हजार उन्होंने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग, मांग लिया था कि हम अजर अमर हो जाएं। और ब्रह्मा जी ने कहा था हे वो मस्तु अब मरना तो उनको है ही नहीं रावण ने उसी सेना का प्रयोग किया भेज दिया अब वो मारे मरे नहीं हो, लड़े पूरा बड़े वीर रामजी उदास हो गए बोले क्या करें मार देते हैं तो ब्रह्मा जी के वरदान झूठा हो जाएगा हनुमान जी मुस्कुराए बोले सरकार बिल्कुल चिंता मत करो ब्रह्मा जी का वरदान भी सच्चा रहेगा और ये मरेंगे भी नहीं और युद्ध के मैदान से भी भग जाएंगे हट जाएंगे कहा कैसे हटेंगे बोले अभी देखो सरकार आपकी कृपा से अभी समस्या का समाधान होता है हनुमान जी अपनी पूछ बढ़ाई और वो खूब लड़ रहे थे ओ लंबी चौड़ी पूछ फैलाकर चारों ओर से उनको लपेट कर जैसे किसान हरी हरी घास के पूरा बना के कस देता है बोझे को ऐसे चारों ओर से पूछ के लपेट के उन अस्सी हजारों को कस कर गट्ठर जैसा बना दिया वे बिचारे चिल्ला रहे थे छोड़ दो छोड़ दो नहीं लड़ेंगे तब तक तो हनुमान जी ने घुमा कर ऐसे फेंका आकाश में इतने ऊपर फेंक दिया जहा वायुमंडल की सीमा के ऊपर जहा चक्र के समान तीव्र गति से वायु घूम रही है वहां फेंक दिया जहां बहुत तेज आवाद अलाक चक्र के समान घूम रही है फेंक दिया। आज तक वो सब अमर 80,000 हजार राक्षस में ही चक्कर काट रहे सूख के खंखाड़ हो गए लेकिन अब न तो बेचारे खा सकते न पी सकते न किसी से लड़ सकते घूमो रहे आओ अजर अमर भीम से ने भी भी कुछ हाथियों को उसी जगह आकाश में भेजा तो पवन पुत्र नारायण इस प्रकार से बड़ा अद्भुत हनुमान जी महाराज का चरित्र है हनुमान जी का चरित्र राम जी ने पूछा है और जी ने सुनाया है एक समय की बात है ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार कथा सुना रहे हैं एक समय की बात है ब्रह्मलोक की एक दिव्य अप्सरा थी जिसका नाम था उस अप्सरा से एक अपराध बन गया जिससे ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया कि तुझे ब्रह्मलोक से नीचे धरती पर जाना पड़ेगा वो वस्तुतः भगवत कार्य के लिए ही धरती पर आई थी वह दिव्य अप्सरा ही अंजना के रूप में धरती पर आकर प्रकट हुई तुम्हें स्वेच्छा पूर्वक रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त होगी यह तप करने लगी अंजना का विवाह केसरी नाम के बानर राज केसरी के साथ अंजना का विवाह हुआ किंतु केसरी को एक बार ऋषियों ने श्राप दे दिया था इनके शरीर में अपार बल था ये बड़े बड़े पर्वतों को जब कभी खुजली मस्ती भुजाओ में केसरी के तो बड़े बड़े पर्वतों को उछाल करके उछालने लग जाते अब बेचारे खंड खंड होकर पहाड़ गिरते ऋषियों के आश्रम भी कुछ क्षतिग्रस्त होते उन्होंने कहा कि ये इतना बलवान है तो उसका पुत्र बड़ा बलवान होगा बोले तेरे कोई पुत्र नहीं होगा शाप दे दी तेरे कोई औस पुत्र नहीं होगा तेरे द्वारा किसी पुत्र का जन्म नहीं होगा श्री केसरी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया वे बड़े दुखी रहते थे उनका फिर यह कार्य बंद हो गया और वे शांत हो गए उनकी पतिव्रता पत्नी अंजना ने कहा आप चिंता न करें मैं भगवान शिव की उपासना करके भगवान शिव की कृपा से दिव्य पुत्र प्राप्त करूंगी और वे पर्वत पर पंचाक्षर का जप करती हुई भगवान शिव की उपासना में प्रवृत्त होगी उसी समय की बात है जब भगवान के मोहिनी अवतार का दर्शन करके शंकर जी मोहित हुए थे और पीछे पीछे चलकर के गए जब विंध्याचल क्षेत्र से होकर के गए उस समय भगवान शिव का अमोघ तेजस्खलित हुआ और ऋषियों ने उस तेज को यज्ञीय पात्र में द्रोण में सुरक्षित रखा और रामकारी की सिद्धि के लिए वायु को आज्ञा दी और वायु को आज्ञा देकर कहा भगवान शिव के इस अमोघ तेज को अंजना के दक्षिण कर्ण मार्ग से उधर में स्थापित करो वायु आए और उन्होंने कर्ण मार्ग से तेज को अंजना के उधर में स्थापित किया अंजना को लगा कि तप करते करते किसी ने मेरे भीतर प्रवेश किया मैं श्राप दे दूंगी कौन है मैं पतिव्रता हूँ मेरा स्पर्श किया भगवती आपका पातिवृत अक्षुण है मैं वायु हूं भगवान ऋषियों की आज्ञा से भगवान शिव के तेज को तुम्हारे उदर में प्रतिष्ठित किया है तुम्हारा सतीत्व पूर्णतया सुरक्षित है साक्षात भगवान शिव ही तुम्हारे गर्भ से अवतार ग्रहण करेंगे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को अर्धरात्रि के समय ठीक रात्रि को 12 बजे अंजना ने श्री हनुमान जी को प्रकट किया बोलो श्री हनुमान जी महाराज प्रातः काल अमावास्या थी सूर्य ग्रहण का अवसर था दीपावली को सूर्य ग्रहण था राहु का पर्व है राहु सूर्य की ओर चला इधर हनुमान जी भूखे थे अंजना गई थी जंगल में कंदबुलने हनुमान जी ने सूरज का दर्शन किया उगते हुए सूर्य को लाल फल समझा और एक छलांग लग ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है हनुमान जी छलांग लगा करके चले गए पीछे से वायु ने प्रेरित किया और हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ लिया और पकड़कर अपने कपोल में रख लिया सूर्य को खाने के लिए हनुमान जी दौड़े उसी समय राहु ने इंद्र से शिकायत की देवराज मेरी व्यवस्था बनाइए यह सूर्य चंद्र मुझे प्रदान किए गए हैं और यह कौन दूसरा आकर इसका भक्षण करना चाहता है इंद्र ने युद्ध किया और फिर वज्र का प्रहार किया वज्र अमोग है हनुमान जी की ठोड़ी पर वज्र लगा इससे हनुमान जी की थोड़ी कुछ भग्न हो गई और इनका नाम हनुमान हो गया ये मूर्छित हो गए वायु लेकर इनको मेरु पर्वत की कन्दरा में चले गए बिना वायु के तीनों लोगों में हाहाकार मच गया ब्रह्मा जी शंकर जी संपूर्ण देवता गुफा में आकर वायु से प्रार्थना किए वायुदेव हनुमान जी को लेके बाहर आओ कहा मेरे पुत्र को सब आशीर्वाद दो तो सबने वरदान दिया है वाल्मीकि रामायण में लिखा है सर्वेभ्यो ब्रह्म दंडे अवय समा करता सर्वेशा ब्रह्म दंडा दान समुना करता सम्पूर्ण प्रकार के ब्रह्म दंडों से शंकर जी ने उनको निर्भय बना दिया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र से निर्भय बना दिया यमराज ने निरोगता प्रदान किया प्रमित बल प्रदान किया इंद्र ने कहा वज्र से भी अब इसकी मृत्यु नहीं होगी सबने अलग अलग वरदान हनुमान जी को प्रदान किए हैं और हनुमान जी वरदान पाकर के कुछ चंचलता ज्यादा करते थे ऋषियों ने श्राप दे दिया है जब तक तुम्हें तुम्हारे बल की कोई याद नहीं कराएगा तब तक तुम्हें अपने बल का स्मरण नहीं हुआ होगा राम जी से जब हनुमान जी महाराज मिले हैं तो इसके बाद जब राम जी से मिले हैं श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण और सुग्रीव और राम जी की मैत्री कराई है हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव का संकट दूर हुआ है बाली का बध हुआ है और श्री हनुमान जी महाराज राम जी के दूत बनकर के लंका पधारे हैं जानकी जी की सुध ले करके आए हैं अब रघुनाथ जी ने पूरी तरह हृदय से लगाकर कर हनुमान जी को अंगीकार कर लिया है हम केवल संकेत मात्र में हनुमान जी का चरित्र कह रहे हैं और श्री हनुमान जी ने लंका के युद्ध में भयंकर पराक्रम दिखाया महाराज इतना पराक्रम दिखाया है इतना पराक्रम दिखाया है कि लिखा है रामायण महामाला रत्नम बंदे नीलात्मजम रामायण महामाला के रत्न हनुमान जी हैं हनुमान जी का चरित्र रामायण से अलग कर दिया जाए तो कोई रोचकता चरित्र में नहीं रह जाएगी ऐसा अद्भुत श्री हनुमान जी का चरित्र है और उन हनुमान जी का एक विशिष्ट चरित्र प्रिया दास जी ने लिखा है जो चरित्र प्रियादास जी ने लिखा है उस चरित्र का हम स्मरण कर रहे हैं राम जी रावण बध करके लंका विजय करके आ गए अयोध्या जी रामजी का राज्याभिषेक भी हो गया रामजी का राज्याभिषेक भी हो गया अब रामजी के राज्याभिषेक के बाद चारों वेद आए स्तुति किए ब्रह्मा जी ने स्तुति की शंकर जी ने स्तुति की इंद्रादी देवताओं ने स्तुति की आज सबने कुछ न कुछ भेंट अर्पित की राम जी को विभिषण जी ने भी भेंट अर्पित की त्रिलोक विजयी रावण त्रिलोक विजयी रावण उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त करके इस ब्रह्मांड के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ रत्न थे मणिया थी उनको इकट्ठा करके एक रत्नमय मणिमय हार बनाया था वह हार लंका की सबसे मूल्यवान वस्तु थी। थीषण इतने भाव में भर गए बोले राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है इस लंका की सबसे श्रेष्ठ वस्तु को ही आज मैं राम जी के राज्याभिषेक में अर्पित करूं और उन्होंने राज्य राज्यभिषेक के बाद सरकार की स्तुति करते हुए उनके कंठ में वह रत्नहार मणिहार पहना दिया। अब अपने-अपने दियाहार निवेदित कर दिए अब रामजी बैठे हैं बांट रहे हैं उसी में से किसी को अमुक वस्तु दी किसी को अमुक दिया किसी को अमुक दिया जो जिसको मनाता उठा के देते हैं और जो रत्न की माला है वो किसी को नहीं देते अब सबके मन में उसी पर नजर है सबकी राम जी पर भी ज्यादा नजर नहीं उनके गले में जो माला पड़ी है अमूल्य मणियों की उस पर सबकी नज़र है सुग्रीव जी मन में सोचते हैं हम बानर राज हैं राम जी ये माला तो हमको ही देंगे दूसरे को नहीं दे सकते मित्र भी इतनी बढ़िया माला सबको दे रहे हैं ना कुछ ना कुछ जो भेंट चढ़ा उसी में से ये माला उतार के हमको देंगे ये बात आ रही है किसके मन में सुग्रीब जी के मन में हमने बहुत पराक्रम किया है इतने बंदरों के साथ लड़ाई लड़ी है जामवंत जी के मन में आ रहा है कि देखो राम जी तो बड़ों का बहुत आदर करते हैं वयो वृद्धों का वृद्ध मानकर ये माला राम जी हमको ही देंगे अंगद जी भी सोचते कि हमको मिल जाए हो सकता क्योंकि हमको हम तो राम जी की गोद आए हैं हमारे पिताजी ने मरते मरते हाथ पकड़ा दिया है राम जी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया है हो सकता हम कोई दे दें? अरे नारायण कहां तक कहें विभीषण का भी मन हो रहा था कि दे तो दी ही राम जी तो रखेंगे ही उनको तो कहीं लोग लालच है नहीं किसने किसी को देंगे तो हो सकता कहें आओ मित्र विभीषण हमारी प्रसादी हो गई अब तुम ही रखो अपने पास उनका मन भी कर रहा था कि सरकार हमको दे दें तो अच्छा इस पूरी सभा में सबकी इच्छा थी कि हमको मिले हमको मिले हमको मिले केवल एक हनुमान जी ऐसे थे जिनकी इच्छा नहीं थी कि हमको मिले हनुमान जी ने देखा ही नहीं हनुमान जी केवल राम जी के चरणों को देख रहे थे कुछ नहीं देखा राम जी ने कहा जो चाहता उसको नहीं मिलता जो नहीं चाहता मिलता उसको है मलुकदास कहते हैं जो मांगे सो कछु नहीं पावे बिन मांगे हरि देता कह मलूक निष्काम भजें जे तिन आ पी लेता सबसे लालच का मत खोटा कह मलू क निष्काम भजें आप लेता सबसे लालच का मत खोटा बैठ तो लालच का मत बहुत खोटा है लालच नहीं करना चाहिए हनुमान जी तो निर्लोग महाराज जी भगवान के चरण कमलों को छोड़कर कहीं दृष्टि आ जाएगी तभी विकार जगेंगे और भगवान को छोड़कर संत सदगुरु को छोड़कर कहीं दृष्टि नहीं जाएगी तो विकार आ ही नहीं सकते लोभ विकार है पर हनुमान जी की दृष्टि केवल राम जी के चरणों में है इसलिए हनुमान जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं कोई प्रभाव हनुमान जी के चित्त पर नहीं सरकार भी भले नीति निपुण है नीति प्रीति परमारथ स्वार राम समथारथ राम जी के जैसा नीति प्रीति का निर्वाह करने वाला कौन होगा राम जी ने सोचा हम किसी को देते हैं तो कोई ना कोई मुंह फुला लेगा कि हमको क्यों नहीं दिया रामजी ने किसी को नहीं दिया उन्होंने किशोरी जी के हाथ में दे दी उतारी और उतार के माला किशोरी जी के हाथ में दे दी आपने ऊपर से तो भारत सरकार ने उतार दिया किशोरी जी के हाथ में दे दिया अब किशोरी जी जिसको चाहे उसको दे दें, तो किशोरी जी ने हाथ में लिया और उनको चरणों में बैठे हनुमान जी ही दिखाई पड़े तुरंत तो उन्होंने तो हनुमान जी के गले में माला डाल दी अब किसी को कोई वो नहीं हुआ कोई बात नहीं भगवान ने तो माताजी को दिया और माताजी ने हनुमान जी को दे दिया जो उथल पुथल लोगों के मन में मची थी वो बंद हो गई शांत तो हो गई पर जब हनुमान जी के गले में माला आई तो हनुमान जी विचार करने लगे अरे हम सेवा कर रहे थे ये क्या हुआ ऐसा होता नहीं आप कहीं डूब रहे हो किसी कार्य में और अकस्मात कोई आपके गले में कोई चीज डाल दे और वो भी वजनदार चीज डाल दे तो अकस्मात लगेगा अरे क्या आ गया मेरे गले में हनुमान जी ने देखा कि अरे ये क्या है तो माला को उतारकर एक एक मणि को देखने लगे हुए और देखते ऊपर से देखते नीचे से देखते और फिर दांत के नीचे उसको दबाते कड़क कड़क करके तोड़ करके थूक देते कपी लीला सब हंस रहे थे राम जी भी हंस रहे थे किशोरी जी भी हंस रही थी हनुमान जी की लीला देख वज्रुल्य दांतों से मणियों को तोड़ करके नीचे गिरा देते सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही थी विभीषण जी को भाई जिसकी चीज बर्बाद होती है कष्ट तो उसी को होता है बोले भाई देखो लोग कहते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद राम जी देते किसी बढ़िया को जो हिफाजत से रखता और इनको दे दिया और ये दांत से तोड़ तोड़ करके सब बर्बाद कर रहे हैं एक मणिया तोड़ा दूसरा तोड़ा तीसरा तोड़ा चौथा तोड़ा पांचवा तोड़ा अब भीषण जुट के खड़े तो पूरी माला ही तोड़ देंगे उठ के खड़े हो गए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए मैं जानता हूं सरकार जहां विराजे हो वहां मेरे जैसे छोटे सेवकों को बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब असह्य हो गया है आप क्षमा करना क्योंकि विभूषण जी आखिर हैं तो संत इसी भाषा में बोलेंगे और कैसे बोले राम जी की सभा है क्षमा करना महाराज यह अमूल्य मणियों का हार सरकार ने किशोरी जी को माता जी को प्रदान किया और माता जी ने कृपापूर्वक आपके कंठ में डाला और आप इस बहुमूल्य अमूल्य मणियों की कीमत न समझकर अपने वज्रतुल्य दांतों से इसको तोड़कर नष्ट कर रहे हैं ये इस अमूल्य मणिमाला को नष्ट करना हो रहा है क्योंकि ये लंका की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है हनुमान जी हंसने लगे बोले तुम्हारी दृष्टि में हमारी दृष्टि में तो कंकड़ पत्थर है कुछ कंकड़ पत्थर ऐसे होते जो चमकते हैं कुछ नहीं चमकते हैं ये चमकने वाले पत्थर हैं तो आप इनको तोड़ क्यों रहे हैं बोले मैं इस मणि में देखता हूं इसमें हमारे रघुनाथ जी है कि नहीं इनमें राम नाम है कि नहीं लेकिन ना तो राम जी का नाम दिखाई पड़ता है इसमें और ना राम जी का रूप दिखाई पड़ता है इसमें न नाम है न रूप है तो जिस वस्तु में भले ही वह कीमती से कीमती अमूल्य वस्तु ही क्यों ना हो किंतु यदि भगवान का नाम और भगवान के स्वरूप की झांकी उसमें नहीं है तो तुम्हारे काम की हो सकती है संसार के अन्य किसी के काम की हो सकती है हनुमान का ऐसे ऐसे पदार्थ से ऐसी माला से कोई प्रयोजन नहीं हनुमान जी का उत्तर सुनकर के विभण जी को रोष आ गया बोले इन मणियों को तो तोड़ तोड़ कर परीक्षा कर रहे हो कि इनमें राम नाम है कि नहीं राम जी का स्वरूप है कि नहीं ये पर्वताकार विशाल स्वर्ण में देह धारण करके डोल रहे हो इसमें कभी देखा इस है इसमें है कि नहीं हनुमान जी हंसने लगे बोले विभीषण लगता है तुमने अभी मेरे स्वरूप को नहीं समझा इस चोले में श्री राम नाम और श्री राम रूप के अतिरिक्त और कुछ भी षण जी ने कहा महाराज कथा प्रवचन की बातें तो खूब लंबी चौड़ी होती आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं प्रत्यक्ष अनुभूति करके दिखाओ हनुमान जी ने कहा अवश्य इसी चरित्र को प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में लिखा है भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है रतन अपारीर सागर उधार की रतन अपार सागर उधार की लिये चाय के बनाए माला करी है। चाय के बनाए मकर सर्व साज रघुनाथ को सब सुख साज रघुनाथ मज भक्ति विभीषण जू आन भेंट धरिया हाँ भक्ति विभीषण जू आन भेंट धरी है। रत्न अपारीर सागर उधार किए क्षीर सागर से अपार रत्न प्रकट हुए थे उन रत्नों को इकट्ठा करके जो रावण के खजाने में इकट्ठे थे उन रत्नों को छांट छांट कर भीषण जी ने माला बनाई हित चाय के बनाए माला करी है और राज्यभिषेक के समय सब सुख साज रघुनाथ महाराज जी को भक्तिसों सो विभीषण यू आन भेट धरी अब क्या हुआ सभा की चा सभा की चा अवगाह हनुमान गैर सभा चाह रही थी केवल हनुमान जी नहीं चाह रहे थे सरकार ने किशोरी जी के माध्यम से हनुमान जी के गले में डलवा दी सभा ही की चाह अब सभा ही बड़ी है।, है मती अरवरी क्या हुआ क्या है डाल दिया मेरे गले में तब क्या किया हनुमान जी ने राम बीन काम कोन भोरी मणी दिने राम रामबीन काम कौन भोरी मणी राम रामबीन काम कौन फोरी बुद्धि हरी तो जाना दिखायो हरी है हनुमान जी ने श्री राम जय राम जय जय राम कह करके अपने सारे शरीर के चर्म को एक साथ उधेड़ कर रख दिया आपात मस्तक पर्यंत सारे चर्म को निकाल दिया और चरण से लेके ललाट पर्यंत संपूर्ण श्री अंग में राम नाम विराजमान था और जास हृदय आगार बसही राम सर चाप धर विभीषण जी साष्टांग पड़ गए सब सभा के शीष हनुमान जी के चरणों में झुक गए बोलो श्री हनुमान जी महाराज की यही है सच्चा भजन के रोम रोम में राम नाम विराजमान हो जाए पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की एक के भजन के माध्यम से हम हनुमान जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं बहुत सुंदर पद है संक्षेप में पूरा हनुमत चरित्र है तो क्यों ना आज शनिवार है हम लोग हनुमान जी के चरित्र का भक्तमाल ग्रंथ में चरित्र है ही है हम स्मरण कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की आप चाहें तो ध्यान से सुनकर इसे दोहरा भी सकते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी अंजनी पुत्र पवन सुंदर मीर आपकी जय हो जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुंदमीर आपकी जय हो जय हो आपकी जय हो जय हो आपकी। की राम की सेवा सरस विचार रम की सेवा सरस विचार भय सेवक राम की सेवा सरस विचार राम की सेवा सरस प्रगट भय सेवकनुार प्रगट भय सेवक कपि तनु आप हैं स्वयं रुद्र अवतार आपकी आपकी जय हो जय होंजी पुत्र पवन सुस पीर आप जी जय जय हो, हो जन्म ते जगी जठर की द्वाल जनम जगी जठर कई भूख लगी जन्म जगी जठर की ज्वाल जनम ते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल गगन में मारी एक उछाल ग्रसे रवि बाल जानि फल लाल आपकी जय हो जय हो जय दृषेरवि लाल जान लाल आपकी जय हो जय हो जय हो ग पुत्र पवन सुख देव आपकी जय हो, जै हो, जै हो। आपकी सूर्य का संकट मन अनुमान सूर्य का संकट मन अनुमान, अनुमान। चलाया वज्र इंद्र ने तान चला लग हनु पढ़ो नाम हनुमान आपकी जय हो जय हो जय हो। लगे प्रयो नाम हनुमान आपकी जय हो जय हो जय हो अंजन पुत्र पवन सुतूर आपकी जलि पुत्र पवन सुत पाप की जय मोर अब हनुमान जी पढ़ने गए सूर्य नारायण से पढ़ने गए पाचिले पगन गमन विनु खेद पाचिले पगन पढ़े नव रवि से भेद पढ़े नव रवि से पाए को सके आपको भेद आपकी जय हो जय हो जय पाए को सकै आपको पवन सुत वीर आप जय हो जय हो जय अंजलि पुत्र पवन सुत वीर आप ती जय हो जय हो जै। मिलाए गुरु बन ब्रह्म गुरू का काम क्या है जीव को ब्रह्म से मिलाना जीव कौन है सुग्रीव ब्रह्म कौन है श्री राम गुरु कौन है हनुमान जी गुरु का काम हनुमान जी ने किया सुग्रीव रूपी जीव को परब्रह्म श्री राम से मिला दिया मिलाए गुरु बने ब्रह्म अरु जीव मिलाए गुरु बने ब्रह्म अरुण मिले तो सखाराम सुग्रीव मिले दो सखाराम सुग्रीव आप गुण ज्ञान बुद्धि बल शिव आपकी जय हो जय हो जय हो आप गुण ज्ञान पवन सुधवीर आपकी जय हो जय हो जय हो होंजी पुत्र पवन सुख वीर आप की जय हो जय हो हो। हो हो हो। कनक की नगरी लंक जराय कनक की नगरी लंक जराय सिया की सुधीले धीर बंधाए सिया की सुधीले धीर बनाए राम को ऋणियाली ओ बनाए आप जय हो जय हो जय राम को ऋणी आपकी जय हो की जे वो जे वो जे। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई और सुसेन ने कहा कि सजीवनी के आए बिना प्राण नहीं बचेंगे उस समय हनुमान जी ने ही सजीवनी बूटी लाकर के लक्ष्मण को प्राण दान किया सजीवन रात रात में आन सजीवन रात रात, सजीवन रात रात में आन सजीवन रात रात में आन बचाए लखन लाल की जान बचाए लखन लाल की बने रघुवर के जीवन प्राण आपकी जय हो जय हो जय हो बने रघुवर के जीवन प्राण आप जय हो जय हो जय हो अंजन पुत्र पवन सुद जय हो आप जय हो जय हो जय हो जनी पुत्र पवन हो जय हो बोले भरत को प्रभु आगमन सुनाए भरत को प्रभु आगमन सुनाए विरह बारी भी से लिए बचाए विरह बारी भी से लिए बचा सदा भक्तन की करो सहाय आपकी जय हो जय हो जय हो सदा भक्तन की करो सहाय आपकी जय हो जय हो जय हो भन प्र पवन सुखदेर आप पुत्र पवन आपकी जय हो जय हो जय हो जब आपके कंठ में माला पड़ गई तब हो रिमणि डार दिए दरबार हो रि मणि दिए दरबार दिखाए चीर हृदय आगार दिखाए हृदय चीर आगार दिखाए चीर हृदय आगार दिखाए चीर हृदय आगार।, आगार विराजत नित्य युगल सर आपकी जय हो जय हो जय विराजत हो। युगल सरकार आपकी जय हो जय हो जे ओ अंजन पुत्र पवन सुत वीर आप तीर जय हो जय हो जय हो अंजन पुत्र पवन सुत तीर आप बात है किशोरी जी श्रृंगार कर रही थी सिंदूर मांग में भर रही थी अब तो माताओं ने सिंदूर लगाने ही छोड़ दिया मांग भरना बंद कर दिया एक कौन सा कलर जैसा होता यहां ऐसन में लगा लेती है शास्त्र में विधि जो है वो सिंदूर शुद्ध सिंदूर भारतीय देसी गाय के घी और उसमें कपूर मिश्रित करके भारतीय देसी गाय का घी सिंदूर और उसमें कपूर शुद्ध कपूर डाल करके उसको मध्य एकदम मध्य शीश में यहाँ के भाग से यहाँ तक भरना चाहिए ये तो हुआ उनका श्रृंगार लाभ इससे क्या है पहले लौकिक लाभ बतावें सिंदूर विश्व का शमन करने वाला होता है गाय का घी भी विष को समन करने वाला होता है कपूर और घृत और सिंदूर यह मिलकर के माताओं के केश नहीं पकने देते जल्दी एक तो ये लाभ होता है दूसरा लाभ होता है उनके मस्तक में कभी जुआ नहीं पड़ती, लीख नहीं पड़ती कपूर की और सिंदूर की यह महिमा है ये तो हुआ शारीरिक लाभ और घृत कपूर और सिंदूर से बने हुए उस पदार्थ को मांग में भरने से घर में सुमंगल होता है और पति के अमंगल की निवृत्ति होती है पति की आयु बढ़ती है इसलिए माताएं सदा अपने मस्तक पर सिंदूर धारण करती थी रोली नहीं लगानी चाहिए सिंदूर धारण करना चाहिए किशोरी जी सिंदूर धारण कर रही थी आपने देखा हो या ना देखा हो हमने बड़ी बूढ़ी माताओं को घृत मिश्रित सिंदूर ही मांग में भरते हुए देखा हमारे पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी जी वहां उनकी धर्मपत्नी हमारी गुरु माता जिनसे हम अध्ययन करते थे वृंदावन के पूज्य प्रातः स्मरणी पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी हमने देखा माताजी वैसे ही सिंदूर को तैयार करके भरती गुरुजी शास्त्र के पक्ष के बहुत प्रबल पक्षधर थे किशोरी जी मांग में सिंदूर भर रही थी हनुमान जी भोले भगत हैं ज्ञानीनम अग्रगण्य होकर के भी बड़े भोले हैं हनुमान जी ने कहा माता जी ये आप घी और घी में मथकर कपूर के साथ सिंदूर लगाती इससे क्या होता है तो किशोरी जी मुस्कुराई उन्होंने कहा इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं हमारे प्रीतम प्रसन्न होते हैं और उनका अमंगल दूर होता उनकी आयु बढ़ती है हनमान जी बड़े खुश हुए बोले वाह इतने घी कपूर और सिंदूर से सरकार प्रसन्न हो जाते आयु बढ़ती है माता जी तो इतनी दूर में धारण करती हैं हम पूरे शरीर में पोतले तब तो हमारे सरकार और ज्यादा प्रसन्न हो जाए वहाँ कोई कमी तो है नहीं उन्होंने चार क्विंटल सिंदूर चार छः क्विंटल भी कम पड़ गया हुआ दस बीस टन इतने बड़े हनुमान जी हैं दस बीस टन सिंदूर बढ़िया गैया के घी में घोरा कपूर डाला पूरे शरीर में सिंदूर का चोला चढ़ा लिया और चला करके केवल एक लंगोटा शरीर पर और पूरे शरीर पर पर पूरे लियावीरी सिंदूर का चोला चढ़ा के हनुमान जी पहुंच गए अब इस विचित्र वेशभूषा में हनुमान जी को देखकर सरकार ठहाका लगाकर हंसे आज तक कभी खिलखिलाकर हंसे ही नहीं थे चारो लाल जी हंसे सभा सब हंसी हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए बोले इतना प्रसन्न सरकार को आज तक कभी देखा ही नहीं माता की जी, जी की बात बिल्कुल सही निकली राम जी ने हृदय से लगा के क्या हनुमान जी आज शनिवार है जो शनि और मंगल को गाय के घी में मिश्रित भारतीय देसी गाय के घी में मिश्रित सिंदूर का लेप तुम्हें अर्पित करेगा उसके संपूर्ण दुष्ट ग्रहों का अरिष्ट समाप्त तो हो जाएगा उसकी आयु बढ़ेगी उसका मंगल होगा हनुमान जी को वरदान पुत्र दियातवीर आप आपकी जय हो जय हो जय हो पुत्र पवन सुधवीर पाप की जय हो मोद हो, हो। देखी सिंदूर बिंदु भाल देखी सिंदूर बिंदु सीह भाल किए निज तन सिंदूर से लाल किए निज तन सिंदूर से रखी हंसी रघुवर निहाल आपकी जय हो जय हो जय जे रखी हंसी रघुवर निहाल आपकी जय हो जय हो जय हो अंजन पोत्र पवन सुखबीर आपकी जय हो जय हो जय पुत्र पवन सुख वीर आप की जेवो जेवो जेवो। पुराए तुलसी के मन काम पुराए तुलसी के मन काम मिलाए चित्रकूट में राम मिलाए चित्रकूट मेरा रचाए मानस जग अभिराम आपकी जय हो जय हो जय हो जै। मानस जग अभिराम पवन दुत वीर आपकी जय हो।, हो, हो।, हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराने का श्रेय और रामचरित मानस जैसे ग्रंथ को रचवाने का श्रेय हनुमान जी को है करो अब नारायण पर ध्रेष्टि करो अब नारायण पर ध्रेष्ट हनुमान जी ऐसी कृपा करो हमारी दृष्टि संसार से हटकर भगवान पर लग जाए करो अब नारायण पर दृष्टि करो अब नारायण पर दृष्टि निरंतर हो ये कथा रस बृष्टि निरंतर हो ये कथा रस बृष्टि करस रहे राम मय सृष्टि आपकी जय हो जय हो जय हो सरस्वती रहे राम मय सृष्टि आपकी जय हो जय हो जय हो अंजन पुत्र पवन सुख गयो आप जय हो जय हो जय हो अंजन पुत्र पवन आप की जय होद हो जय हंजन पुत्र पवन सुख आप हो आपकी जय होदय हो जय हूँ हंजनी पुत्र पवन सुखवीर आपकी जय होदय हो जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की पूर्वार्ध के चरित्रों में भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हमने हनुमान जी का स्मरण किया छह बजकर पैंतीस मिनट हो रहे हैं आज हम लोगों को एक बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है कल श्री अयोध्या जी हनुमानगढ़ी के अनेक दिव्य संत यहाँ पधारे थे वे आज अयोध्या प्रस्थान कर गए हैं पूज्य पथमेडा महाराज जी विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्री पथमेडा गोधाम के संस्थापक सम्पूर्ण भारतवर्ष में सेवा की क्रांति के प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेडा महाराज पधारे थे आज ही उन्होंने प्रस्थान किया है अब जिस जिन महापुरुष का दर्शन हम कर रहे हैं पूज्य परमहंस स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज आप क्रिया योग के आचार्य हैं संपूर्ण विश्व में क्रिया योग का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो रहा है विश्व के अनेक देशों में आपके स्थान हैं और सभी संप्रदायों के लोग आपसे साधन का मार्ग प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं यह आपके ऊपर आपके पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरिहरानंद जी की पूर्ण कृपा है गुरुजनों की कृपा से ही शिष्य सारे विश्व में प्रकाश फैलाते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से ये हुई है कि जगन्नाथ जी आपके माध्यम से संपूर्ण उड़ीसा प्रांत में गौरक्षण एवं गौ संवर्धन की एक बहुत बड़ी क्रांति का आरंभ किया है अभी उड़ीसा के करीब 30 जिलों में कितने जिलों में 30 जिला तो पूरे नहीं हो सके उन जिलों में आपकी चेतना यात्रा थी शुर भी यज्ञ भी श्री हरिहरानंद गुरुकुलम में हुआ था दास भी वहां उपस्थित रहा आप स्वयं अपने हाथ से गो माता की सेवा करते हैं उड़ीसा प्रदेश में गोरक्षा का गो सेवा का महनीय कार्य आपके द्वारा भगवान करा रहे हैं और आश्रम भी इतना दिव्य है जगन्नाथपुरी में कोणार्क रोड पर देख परम पावन तब आश्रम गयु मोह संसय नाना भ्रम जाकर लगता है ऋषियों का आश्रम ऐसा ही होता होगा करीब 100 एकड़ में आश्रम बना हुआ है कितने एकड़ में 100 एकड़ में आज हम सवेरे घूमने गए थे हमने वहां जाने पर घूमने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं 100 एकड़ में कितना घूमोगे चाहे जितना घूमो सुंदर गो माताओं का दर्शन है हम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञाननंद जी को विनम्र प्रार्थना करते हैं वे इस महोत्सव में अपना आशीर्वचन सबको प्रदान करें एक सूचना दें आप लोगों को जाने में कुछ विलंब होता है क्योंकि यहाँ सूर्य अस्त बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए ऐसा विचार किया गया है कि कल से कथा ठीक ढाई बजे से प्रारंभ होगी जो तीन बजे से प्रारंभ होती थी वो ढाई से साढ़े छः तक चलेगी और चैनल पर भी ढाई से साढ़े छः ही प्रसारण का आएगा जो भी दिशा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे अपने सभी इष्ट मित्रों को बता दें कल से पूज्य महाराष्ट्री की वाणी में हमें यह भक्तमाल की दिव्य कथा ठीक ढाई बजे से साढ़े छः तक श्रवण करने का अवसर मिलेगा और आप सब जो भी हरिभक्त यहाँ विराज हैं सभी से निवेदन है पूज्य स्वामी जी को सुनकर के जाएं अपने इष्ट मित्रों को बता दें कल ठीक ढाई बजे से कथा प्रारंभ होगी अब हम आप सब पूज्य स्वामी जी को सुनें आज गोमाता की चर्चा हमने नहीं की है स्वामी जी के लिए छोड़ दी है इसलिए स्वामी जी करेंगे ओ नीलाच निवासा पर बलभद्रसुभ्राभ्या मग्रता सन्त गा वो मे सृष्ठ गा वो मे हृदय सन्त गवां मध्ये वसा्य हम पंच गाव सपन्नाथ मे महोद मध्ये तोयानंद Tasree de pey namo namah.